विधि से जो कुछ जानकारी आई वो रूप के बारे में आई तो रूप में रूप पदबन की बात हो रही है ऐसा लग रहा है आज लोग जाने का है तो थो थोड़ा हिलडुल ज्यादा है मोमेंटम बना हुआ है एक बजे हम लोग खत्म कर देंगे चिंता मत करिए और हाँ जी तो उसको पूरा कर अंकल जी है कि नहीं नहीं नहीं इधर चले गए ठीक तो क्या समझ में आया कि मैं बचपन से कोई भी बालक सुखी होना चाहता ही है तो सुखी होने के लिए जो कुछ भी जानकारी हम मानव के बारे में पहचान पाए वो रूप बल धन है तो उसको हम चित्रण विधि से देख रहे हैं और ज्ञान की जो बातें हो रही है वो भाषा ही है भाषा पुनः सुविधा है भाषा क्या है सुविधा ही है तो ज्ञान की तलाश बोलना बराबर सुविधा ही है जब तक तो ज्ञान संपन्न नहीं हुए, तब तो तक ज्ञान क्या पता कहाँ चला तो मानव परंपरा में जब तक तो ज्ञान स्पष्ट नहीं हुआ तब तो तक ज्ञान एक सुविधा ही बना रहा है ना? और संवेदनशीलता के आधार पर भी हम इस प्रकार से चार तरह के मानव को देख सकते हैं ये बात समझ में आ गई तो इसको कह रहे हैं कि चित्रणपूर्वक हम जी रहे हैं सब लोग कैसे जी रहे हैं चित्रणपूर्वक दूसरा गुण की क्या बात हुई जैसे अच्छा खाना खाया, अच्छा घर अच्छा अच्छा अच्छा जो है वो रूप पद बल धन में अच्छे को जोड़ देते हैं तो गुण नाम की चीज बन जाती है अभी ऐसा ही है रूप पद बल धन में अच्छा शब्द जोड़ने के बाद अच्छा रूप अच्छा पद अच्छा बल अच्छा धन तो वो गुण की बात बन गई जैसे एक आदमी ने गाना गाया वो गुण है एक डांस के गुण है एक प्रकार का प्रजेंटेशन गुण है ना वो ज्ञान नहीं है तो रूप भाषा भी दीदी एक प्रकार का गुण है है ना अच्छी भाषा चाहो तो ये जीवन विद्या की भाषा बोलो तो भी वो भाषा ही है और पारंपरा के लिए काम नहीं कर रहे तो क्या पता चला कि वो अपन जो बोल रहे हैं वो कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है तो इस प्रकार से मानव में दो फैकल्टीयां हैं इसको हम लोग कह रहे हैं इच्छा क्या कह रहे हैं इसको तो इच्छा अभी अधूरी है इच्छा में एक और फैकल्टी है बट वी डोट नो वॉट टू पुट इट तो इच्छा जो है अधूरी होने से क्या हो रहा है मन के प्रभाव प्रभाव में में काम कर किस के, किस के में काम कर कर रही रही है। है? किसके किसके मन जो जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा हुआ है शरीर से तो तमाम ज्ञान की बात करने के बाद पुनः आदमी में आता है लेकिन शरीर तो चलाना है क्योंकि शरीर जुड़ा हुआ मन, मन जुड़ा हुआ है शरीर से और शरीर की अपनी कोई आवश्यकताएं हैं शरीर की क्या है उन आवश्यकताओं को सच्चाई मान लिए और संवेदनाओं को देखिए उसी के आधार पर चल दिए तो चूंकि इच्छा अभी अधूरी है इच्छा भी अधूरी है हम सब मानव और मानव जाति तक सुखी होने के लिए रूप और गुण के आधार पर देख रहे हैं सबको बराबर कपड़ा मिले सबको बराबर सुविधाएं मिले सबको बराबर अवसर मिले सबको अच्छी भाषा मिले सब एक अच्छी एक अच्छी लाइफ जिए वो सब बातें करते हैं लेकिन उसका मतलब कितना है उसका मतलब कुल सुविधाओं तक ही है और वो सबके लिए हम बात कर रहे हैं इससे अधिक नहीं है ये बात समझ में राइट टू एजुकेशन अभी बोल रहे हैं राइट टू एजुकेशन लेकिन उसका मतलब कुल कितना है कि सबको पढ़ने का अवसर मिले सबको जानकारी ठीक हो ठीक से फॉर्म भरे नौकरी मिले लाइफ स्टाइल इंप्रूव तो मानव के सुखी होने के लिए और मानव जाति के सुखी होने के लिए हमको केवल और केवल कितना सोच पा रहे हैं शरीर मूलक सोच पाते हैं इसको कह रहे हैं चित्रण क्रिया तक हमारे में जागृत है इसका नाम है भ्रमित मानव तो मानव के बारे में क्या जान पाए किस आधार पर सोच पा रहे हैं विचार क्या मिला तो मानव में सिर्फ रूप और गुण को देख पाए मेरा रूप कैसा हो जाए मेरा पद कैसा हो जाए मेरा बल कैसा हो जाए मेरा धन कैसे हो जाए इसको बोल रहे हैं कि अब हमारा पूरा ज्ञान इतना ही है तो इसको यहाँ कहा कि अधूरी है क्योंकि तो मानव में अगर देखेंगे तो मानव चार चीजों से मिलकर बना हुआ है क्या क्या चार चीजें हैं रूप है गुण है स्वभाव और धर्म है रूप और गुण आंखों से पकड़ में आता है बातें कुछ भी करते रहते हैं पकड़ में तो रूप गुण ही आता है उसको सच्चाई मानना बनता है उसको सच्चाई मान लेते हैं स्वभाव धर्म आंखों से पकड़ में आता नहीं इसका क्या मतलब हुआ और अधुर इच्छा का मतलब क्या हुआ मैं सुखी होने के लिए जीवन काम करता है जीवन सुख धर्म है ये तो पढ़े ही आप लोग तो सुखी होने के लिए जीवन में सारी क्रियाएं हो रही है लेकिन इनपुट कितना है मानव के लिए मानव के बारे में क्या इनपुट है कि मनुष्य केवल हार्ड हाड़मास का पुतला है रूप और गुण के बारे में चला तो हम इतने तक ही प्रोसेस करते हैं क्योंकि हम स्वभाव धर्म को पकड़ नहीं पाए क्योंकि स्वभाव धर्म जो है अव्यवस्था में है ना वो स्वभाव में जागृति नहीं हुआ धर्म पता ही नहीं चला तो अनुभव पूर्वक ही ये मानव के धर्म क्या है मानव में इस स्वभाव की जागृति क्या होती इसको पहचान पाए इसके अभाव में क्या होगा गया ये वाला जगह खाली है ये जगह खाली है तो अब रूप गुण के आधार पर ही तुलन करते हैं है ना तुलन दो प्रकार से होता है ये संतुलन का तुलन वो हो नहीं पा रहा है रूप गुण और स्वभाव में संतुलन बैठा है उसका तुलन नहीं है तो ये संतुलन वाला जो बिंदु है वो न्याय है धर्म है सत्य है लेकिन इसके बारे में तो कुछ जानकारी नहीं है क्योंकि जब तक यहाँ कुछ मटेरियल नहीं आएगा तब तक तुलन वैसा नहीं होगा तो तुलन कैसा हो जा रहा है प्रिय हित लाभ में हो जा रहा है ये जब जब आप आप लोग अध्ययन करने आओगे तो इसमें बहुत अच्छे से इसको हम लोग अध्ययन करते कराते हैं एकदम फंडामेंटली सेट हो जाते तो में कर तो किस कर? इच्छा में दो क्रियाए हैं उसमें अभी हम्म क्या कह रहे हैं अभी बहुत अवसर है अभी बताने के लिए तो, तो रूप गुण मानव को रूप गुण माना जैसे हम छोटे थे तो हमने अपनी ज़िंदगी को माना कि हमको सुखी होना है आपने भी माना होगा तो क्या सोचे एक सुंदर घर होना चाहिए एक सुंदर बीबी होना चाहिए है ना उसमें सुंदर सुंदर दो बच्चे होना चाहिए सुंदर सुंदर कार होना चाहिए और जो सुंदर नहीं उसको हटा देना चाहिए वह अपने आप ही जुड़ाए पुराना घर पुराना कार पुराने माता पिता सब सुंदर तो नहीं है तो ये ये सब सुंदरता के हम भाषा बोलते हैं इसमें बुराई क्या लगती है सुंदर बढ़िया बढ़िया खाना खाना चाहिए तो अपने को सुखी होने के लिए कुल मिलाकर इतने ही काम सोच पाए क्यों सोच पाए क्योंकि मानव के बारे में इतनी जानकारी है जब ऐसे ही सोच रहे हैं तो तुलन कितना कर पा रहे हैं तो ये प्रिय लाभ में तुलन होगा आप सोचो कि मैं न्याय में तुलन कर लूँगा होता नहीं क्योंकि यहाँ माल आएगा तब होगा तो एक क्रिया ही होगी आधिक क्रिया ही होगी विश्लेषण कैसे कैसे वो रूप हैं? एक ही हो गई आधी हो गई ये तो हो नहीं रही अभी दो तरीके से तुलन कर पाते हैं ना तुलन के दो तरीके होते हैं आधे में काम चला रहे हैं। तो दूसरी क्रिया विश्लेषण विश्लेषण का विश्लेषण में क्या करने की कोशिश करते हैं कैसे का उत्तर पाने का प्रयास करते हैं ये जीवन क्रिया में हो ही रहा है कैसे का उत्तर पाने का प्रयास करते हैं कैसे मेरा रूप ठीक नहीं तो भी मैं रूप ठीक कर लूं क्योंकि रूप से सुखी होता हूं कैसे रूप से सुखी नहीं हुआ तो और अधिक कुछ कर लूं कि रूप से सुखी हो जाऊं तो कैसे का उत्तर का नाम होता है विश्लेषण एनालिसिस यहां पे तर्क काम करता रहता एनालिसिस करते रहते हैं लेकिन कंटेंट कितना है मानव के बारे में चूंकि कंटेंट ही हमारे पास लिमिटेड है तो विश्लेषण हम कितना भी दौड़ाएंगे है ना वो करते रहते हैं लेकिन अब कैसे पद ठीक हो कैसे बल ठीक हो कैसे धन ठीक हो ये तो करते रहते हैं है ना? करते, है ना? करते हैं या नहीं करते इस प्रकार चला तो तीसरी क्रिया होगी कैसे का उत्तर पाने का प्रयास चौथे में अगर देखेंगे तो एक और क्रिया आ गई आस्वादन हा बता रहे हैं क्या होता है चयन सिलेक्शन तो रूप मानव रूप और गुण ही है तो रूप गुण पूर्वक मैं कैसे सुखी होगा इस पर विश्लेषण करता हूं तो प्रिय हित और लाभ की दृष्टि अपने आप ही काम करती है और सुख का परिभाषा यहां से आस्वादन किसको सुख मानता हूं तो सुख के तीन जगह बनती है एक है रुचि में सुख और एक है मूल्य में सुख और एक है लक्ष्य में सुख अभी क्या हो गया भ्रमित स्थिति में अगर हम बात करेंगे तो रुचि में सुख बनेगा क्योंकि मानव को क्या पहचाना रूप पद बल धन तो रुचि में सुख के लिए आस्वादन की अपेक्षा का मतलब मैं सुखी होना चाहता हूं रुचि मेरी बनी और रुचि के लिए अब ये हम विश्लेषण किए कि कैसे करूंगा और प्रिय हित लाभ की दृष्टि काम करेगी तो चयन क्या करेंगे हम चयन के लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन हैं एक होता है ऑप्शन जिसको हम कहते हैं सुविधा और एक ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं संबंध अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भ्रमित स्थिति में साढ़े चार क्रिया करते समय संबंध नाम की कोई चीज होती नहीं है बल्कि सुविधाओं के लिए ही संबंध होता है संबंध होता तो बोलते थे शब्द तो है लेकिन शब्द में क्या कह रहे हैं उसका मतलब रहता है भ्रमित मानव में कैसा हो गया सुविधा सर्वोपरि सुविधा के को कैसे सुविधा के लिए संबंध और सुविधा संबंध को बनाए रखने के लिए समझ उसको समझदारी कहते हैं विश्लेषण तो नहीं करते जागृति में उल्टा हो गया समझ के लिए संबंध और संबंध को निर्वाह करने के लिए सुविधा कहां चला गया सुविधा सही जगह पहुंचा थोड़ा सा ध्यान देते हैं बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है तो जब तक इनपुट शिक्षा विधि से इतना ही आया है कि मानव रूप गुण ही है तो रूपगुण प्रियहित लाभ में ये काम करते हुए है ना रुचि का आस्वादन के लिए सुविधा का चयन करते हुए कैसे कर लूँ कैसे कर लूँ इसको हम करते रहते हैं दिस इज दिस इज कॉल्ड साढ़े चार क्रिया यहाँ साढ़े चार आधा आधा नहीं हो रहा क्योंकि ये तो खाली सिलेक्शन होना है यहाँ पर क्रिया दो तरीके से हो रही है ये पूरी हो रही है पूरी ज़िंदगी लगाता आदमी आधा अधूरा नहीं है क्योंकि कोई कन्फ्यूज़न को, को नहीं है उसको इसमें कन्फ्यूजन होता है न्याय न्याय न्याय के लिए प्रीहित कोई मानता रहता है यहाँ पर ऐसा नहीं तो इतना कह रहे हैं कि है ना संबंध का चयन नहीं हो पाता है ठीक है न और सुविधा को लक्ष्य बनाता है तो इसको जोड़ देता है वो सुविधा के लिए संबंध इसलिए उसको पूरा ही मानना चाहिए क्या कर दिया उसने ठीक और इसको भी इसको भी यहां से पूरा ही कर देते नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको अब क्या बोला दिया बोले लक्ष्य पूर्वक जीना चाहिए जैसे मैंने कहीं बोला लक्ष्य पूर्वक जीना चाहिए दो लोग बोले वाह क्या बात है सच कह रहे हैं सर सुख तो लक्ष्य में ही है मैं बोला इसको इतनी जल्दी कैसे समझ में आएगा किसी को यदि बहुत जल्दी समझ में आता है तो फिर मेरे, मेरे को समझ में आना बंद हो जाता है।, है ना तब समझ में आया कि वो क्या कह रहे हैं उसने लक्ष्य बनाया है कि मेरे को करोड़पति बनना है अरब बनना है बोलता सुविधा सुविधा क्या होता है मेहनत करना पड़ती है कहीं भी जाएंगे धक्के खाएंगे कुछ भी होगा करेंगे लेकिन काम तो लक्ष्य पूर्वक ही होगा भाई तो ऐसे लक्ष्यों की बात तो दुनिया भर में चल रही है तो वो क्या कह क्या, क्या रहे हैं कुल मिला के सुविधा का चयन के लिए संबंध का चयन आज बहुत सारे मल्टी लेवल मार्केटिंग जो भी सिस्टम है उसमें संबंध तो बात बहुत अच्छे से करते हैं वी डोंट डू एनी बिजनेस वी क्रिएट रिलेशनशिप सिलेक्ट चूज करना ये भ्रमित मानव सुख की पहचान सुखी होना सुखी होने के लिए तो काम करती हूं सुखी परिभाषा जहां बनी जैसे कई लोग बोलते हैं हम यहां आ गए तो मेरे को मेरी रुचि काम दे दोगे ना ऐसे बोलते मुझे यार हम थोड़ी को देने वाले लेने वाले रुचि का क्या होता है भ्रमित मानो रुचि में ही मूल्य ढूंढता है और मूल्य में ही लक्ष्य ढूंढता है रुचि में लक्ष्य बन जाता है उसका बातें तो उतनी को उतनी हो रही है लेकिन कहानी एकदम जस्ट उल्टी हो रही है तो ये हमको समझ में आ जाए इतने में क्या होता है चूंकि ये डब्बा खाली है इसीलिए ये चलता नहीं है ये डब्बा भरते से ऊपर की कुछ क्रियाएँ हैं वो भी चालू होती है उनको अध्ययन शिविर में समझेंगे अभी मोटा मोटा समझ लो कि मन में दो क्रिया हो रही है वृत्ति में ये दो क्रिया हो रही है वृत्ति में तुलन विश्लेषण मन में आस्वादन और चयन आस्वादन का मतलब रुचि मूल्य लक्ष्य तुलन का मतलब न्याय धर्म सत्य एक पूरा सेट नहीं तो दूसरा तराजू प्रियहित लाभ विश्लेषण मतलब कैसे का उत्तर पाने की कोशिश और चयन में सुविधा तो क्योंकि रूप पद बल धन रूप पद बल धन को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए सामान्य चाहिए रूप को बनाने के लिए क्या चाहिए बादाम इससे खाना पड़ेगा है ना बल को बनाने के लिए कुछ और खाना पड़ेगा धन को बनाने के लिए सामान्य चाहिए, तो रूप पद बल धन के बनाए रखने के लिए क्योंकि हमको पता चल गया कि इससे सुखी होते हैं ऐसा हमने मान लिया तो और ये क्यों माना क्योंकि मानव को इंद्री गोचर विधि से देखा तो हमको ये समझ में आए इस प्रकार से इतने में हम काम कर रहे हैं ऐसा हाँ या ना इसको हटा दो भी क्यों रख रखा है इतने में हम काम कर रहे हैं है ना इतने में काम करते रहते हैं कहा मूल्य लक्ष्य जीवन आया अभी रुचि ही मूल्य है शारीरिक संवेदनाओं को मूल्य बोल दिया कैसा मूल्य की कहानी कोई सुनी आपने कभी बचपन में एक मूल्य की कहानी आपको सुना देते हैं एक लड़का रहता है उसके माता पिता मर जाते हैं उसको दादी पालती है और दादी बड़ी मुश्किल से उसका घर खर्चा चलाती है मूल्य की कहानी और वो हमेशा लड़ता रहता है कि मेरे को भी खिलाना ला दो वो दादी के पास पैसे नहीं रहते हैं फिर एक दिन कहीं से जुगाड़ कर लाती है और लाने के बाद वो उसको पैसे दे देती है कि जा बेटा तू भी जा जाील है अपनी ज़िंदगी सिमरन है ना तो उसको छुट्टा हाथ दे दे कि जा और वो मेले में जाता है मेले में जाने के बाद उसको दिखता है कि खिलौना ले कर तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा उसको अपने माँ के दादी के हाथ दिखते हैं जिसमें कोई रोटी सेकते समय से जल जाती चिमटा ले आता चिमटा ले आता हम सब भाव विभोर हो जाते हैं नहीं और हमको लगता है यही वैल्यूज़ है जबकि उसमें कुछ भी वैल्यूज़ नहीं है।, है ना अगर कोई एक बालक सोचे कि ये वैल्यू है तो सोचे मेरे को मेरी दादी के साथ निर्वाह करना है मुरले के साथ अब वो मेले में जाए और वहाँ याद करे मेरी दादी रोटी मेरी दादी रोटी बनाती ही नहीं है क्योंकि मेरी तो मम्मी रोटी बनाती अब कुछ नहीं कर सकता वो इस कहानी से क्या कर सकते हैं मान लो दादी बनाती भी हो जाए मम्मी बनाती हो चलो उसके लिए करें तो मम्मी तो नौकरानी से बनवाती है चलो मान लो नौकरानी बनाती हो तो उसके बाद चिमटा पेरे से रखा चार चार चिमटे पेरे से रखे अब क्या लाओ तो सामान में ही मूल्यों को खोजते रहते है ना सामान में मूल्यों खोजते रहते बाद मूल्य भी करते हैं पूरे दुनिया में वैल्यू की बात हो रही बड़ी दुर्भाग्य की बात देखो दुर्भाग्य बोलता हूँ पूरी दुनिया में वैल्यू एजुकेशन की बात हो रही है और सब महान विज्ञान विद्वान लोग आते हैं वैल्यू एजुकेशन पर पढ़ाएंगे वैल्यू एजुकेशन क्या है तो सामान के साथ जो भावना जाती है उसका नाम वैल्यू बोलते हैं कोई सामान मैंने आपको दिया तो कोई भावना मेरी गई की नहीं गई अब तक हम उसी को साम भावनाओं को सामान के साथ ही पकड़ने का काम कर हैं इसका नाम रुचि है ना ऐसा है नहीं कोई भावना को सामान नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए है ना भावना का मतलब है कि दूसरा मानव भी जानना चाहता है वो बताया था ना भावना से योग्यता तक आ जाओ तो मूल्य हो गया अगर योग्यता तक नहीं आए तो क्या मूल्य तो स्वयं में योग्य हो जाना ही मूल्य पूर्वक जीना है उसी का नाम मूल्य शिक्षा है उसी को दूसरी भाषा में कहेंगे तो उपयोगिता की बात हम पहले दिन से कर ही हाँ सब जोड़ देते हैं भैया हाँ बस बस सब जोड़ देते हैं और बात उतनी रहती ये तो धोखाधड़ी है कि आप शब्द नया बनाओगे तो पहुंचेगा नहीं पुराने शब्द तो सब बेच खाए आदमी ने क्या किए सारे शब्द तो अपन ने बेच खाए इस विधि से चला अब यहाँ पे बहुत ही इसमें इस मुद्दा क्या है मैं भी सोचने लगा कि आखिर अपने पास नया क्या है क्यों अपन ये सब काम करें कितना दूर तक तो जा पाएंगे जितना ठीक चीजें होंगी उतने दूर तक पहुंचेंगे चीज़ें ठीक नहीं तो नहीं पहुंचेंगे अब तारकेश कई दिन से अध्ययन कर रहा है यहाँ पे क्या आएगा बताओ चिंतन ये बैठा तारकेश हूँ बता भाई तारकेश क्या है यहाँ पे क्या आएगा क्या मतलब उसका रूप गुण से पढ़े परे होके जब स्वभाव और धर्म को हम अपने में सही से चिंतन कर पाते तो साक्षात्कार का स्वरूप समझ में बहुत बढ़िया तो अब क्या निकल गया यहाँ पर तो बता रहे <coughs> बता रहे रुको तो मानव में कोई स्वभाव होता है उससे वो सुखी होता है अभी हम क्या माने क्या मान के चल रहे हैं मानव में रूप गुण धन से पद बल से धन से सब सुखी होता है आइडेंटिफिकेशन रूपत बल विश्वास रूपत बल सम्मान रूपत बल है ना ज्ञान रूपत बल इस प्रकार से मानव में सुखी होने के लिए हम क्या मान के चले अभी अभी हमको पता चला कि मेरा तो मैं स्वभाव से दुखी हूं यदि मैं दुखी हूं तो अपने स्वभाव से कमी गई है तो अपने स्वभाव में जागृति नहीं जो होना चाहिए वो स्वभाव नहीं है ठीक कुल मिला के ये बात हुई तो जैसे ही ये स्वभाव धर्म का शिक्षा होता है इसी का नाम मूल्य होता है तो इस मूल्य की शिक्षा कराते हैं जिसका नाम साक्षात्कार हुआ ये मूल्य समझ में आ गया स्वभाव धर्म समझ में आया तो अब ये इच्छा पूरी हुई क्या होगी इच्छा कैसी होगी इच्छा पूर्ण हो गई अब ये क्या हो गया? क्या बोल रहा हूं इच्छा पूर्ण अभी कुछ किया नहीं है देखिए क्या क्या जोधा ट्रम कार्ड निकला इसमें अधूरी इच्छा ये नहीं है लिख लो अधूरी इच्छा अधूरी इच्छा सफल होने पर भी अधूरे अधूरी इच्छा सफल भी हो गई तो भी अधूरे इच्छा पूरी होकर स्वयं में तरप्त हो गई इच्छा पूरी हो गई इच्छा पूरी होने से स्वयं में तृप्ति बराबर सुखी होकर करना पहले क्या था बराबर सुखी होकर करना पहले क्या था सुखी होने के लिए करते थे अधूरी इच्छा में सुख पहचान में नहीं आया तो सुखी होने के लिए सब भागा दौड़ी ये वो सब नौकरी धंधा पर नहीं कर रहे हैं लोग बच्चे पाल रहे हैं जो जो भी कर रहे हैं अभी उसका मूल कारण ये निकल के आया कि वो अधू अच्छा या अधूरी अपने में अधूरी इच्छा पूरी भी कर लो तो पूरे नहीं तो पूरी अच्छा कर लो एक बार तो उसका मतलब स्वभाव धर्म का अध्ययन हो जाए कि मैं कौन से स्वभाव के कारण सुखी रहता हूँ मैं बाजार में बाहर कुछ चल रहा है उससे दुखी उखी नहीं हूँ है ना वहाँ तो हम बंडा फोड़ते खाली कुल मिलाकर हम दुखी हैं अपने में स्वभाव की जागृति नहीं है क्या स्वभाव की जागृति नहीं है है ना तो धीरता वीरता और उदारता एक स्वभाव है अब धीरता वीरता उदारता है स्वभाव के साथ ही यही मेरा सुख है ये अगर समझ में आ गया तो इच्छा अपने में पूरी होगी अब पूरी इच्छा के बाद आदमी न्याय करने की जगह में आएगा जैसे ही पूरी इच्छा होने जाएगी तो एक इसका डबल सर्किट बना एक ऊपर चला ऊपर चलने में क्या निकल के आया हर मानव के लिए इतना ही है और धर्म क्या है सुख समझ में आ गया स्वभाव सुख है और धर्म क्या हो गया है ना धर्म में ये समझ में आया कि सुख पूर्वक जीने की व्यवस्था तो क्या निकल के आ गया एक और घटना घट गट गई हर मानव का सुख समझ में आया हर मानव का सुख और सुख पूर्वक जीने की व्यवस्था तो अंदर बाहर दोनों की कहानी पूरी हो गई क्या समझ में आ गया हर मानव का सुख सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था इसको कहा कि बोध हो गया कौन सा बोध करें अध्ययन विधि से तो उसको बोल रहे अवधारणा बोध तो हर मानव का सुख क्या है और सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है इसका उत्तर हो गया क्योंकि जैसे ही जैसे ही हमको साक्षात्कार हुआ हमको समझ में आया कि धीरता का स्वभाव क्या है वीरता का स्वभाव क्या है समझ में आ गया मतलब आपका स्वभाव हो गया और ये कब उपाय जब आपने किसी को ऐसे धीरता वीरता उदारता पूर्वक देखा तो साक्षात्कार हुआ जैसे हम बोलते हैं ना कि अभी आज मैं सांप के बारे में बहुत सुन रखा था, आज सांप का साक्षात्कार हो गया है ना ठीक इसी प्रकार से स्वभाव धर्म की बातें हम सुन रहे हैं पढ़ने से और उसके बाद उसका साक्षात्कार होना जरूरी है मतलब ऐसा जीता हुआ कोई माना उसके साथ बैठकर अपने में वो साक्षात्कार होना आइसोलेशन में तो होगा नहीं सुनना भी किसी के साथ समझना भी किसी के साथ जीना भी किसी के साथ इस प्रकार से स्वभाव धर्म का साक्षात्कार होने पर अगली क्रिया बनी अवधारणा बोध जिसमें समझ में आया कि हर मानव का सुख क्या है और सुख पूर्व जीने की व्यवस्था क्या है इसकी निरंतरता पर प्रश्न बना कब तक चलेगा तो इसकी निरंतरता इसकी निरंतरता को बोला संकल्प अभी ये हम बात कर रहे हैं अध्ययन विधि से और दो, दोनों एंड पे काम हो रहा है विश्लेषण हम करेंगे करेंगे कि अब धीरता वीरता उदारता के साथ आदमी कैसे जीता है पहले रूप गुण पद बल धन को पाने के लिए कैसे जीना अभी धीरता वीरता उदारता के साथ कैसे जीना इस प्रकार से अनुभव प्रमाण की बात बनी ठीक तो ये टू वे काम करेगा वन वे तो काम करता नहीं तो टू वे काम करने जाएंगे तो हमको ध्यान आएगा कि अब धीरता वीरता उधारता स्वभाव क्या और कैसे इसको जिया जा सकता है जब ऐसे जीने जाते हैं तो सुविधा के लिए संबंध के बजाय संबंध के लिए सुविधा हो गया बस वहाँ पे खाली स्विच ही टर्न टर, हो गया वो यहाँ पर जो है लक्ष्य जो बना है ना व्यवस्थापूर्वक जीने का या जिसको हम कह रहे हैं कि जितनी सारी बातें हमने करी उपयोगिता को प्रमाणित करना कई सुखी होते हैं तो उसके अर्थ में मूल्य और उसके अर्थ में रुचि बन गई जैसे मैं अभी खड़ा तो मेरी कोई रुचि नहीं है ऐसे बात करने की कभी जिंदगी में नहीं रही हमारे तो मम्मी पापा से पूछ लो आप कोई इधर से अगर मेहमान आया तो हम उधर से निकल जाए बाहर है ना और आज भी अगर मेरे को कहीं खड़ा कर दो और जहाँ पर मेरे को दिखता है कि मेरी उपयोगिता नहीं है अभी बताने की तो वहाँ मेरे को ढूंढ नहीं सकते आप कि अजय जहाँ में कहाँ बैठा हुआ अभी मैं गुपचुप निकल जाऊँ धीरे से है ना हमारी रुचि नहीं है वो अब लेकिन लक्ष्य दिखता है तो रुचि उसमें अपने आप है ना तो लक्ष्य के साथ मूल्य अपने आप समा रहता हम सोचते मूल्य पहले पति पत्नी आपस में क्या बात कर रहे हैं देखिए बहुत ध्यान सुन लीजिए कि क्या करो जी अभी तो मूल्यों के साथ जीना नहीं आया उसको लक्ष्य में कब जिएगी वो ये कब जिएगा ऐसा नहीं है मूल्य मैंने बताया प्राकृतिक विधि से घटने की बात बटी थी तो वो शरीर मूलक था महिलाओं मा, के साथ जुड़ा अब अब आप लक्ष्य की बात कर सकते हो लक्ष्य में समान होने पर मूल्य साथ साथ अपने आप ही चलते जैसे आपको भी अंग्रेजी सीखना है उनको भी अंग्रेजी सीखना है दोनों का लक्ष्य एक हो गया तो हम सहकारी सहयोगी सहभागी हो जाएंगे ना कॉपरेटिव जितनी बातें करते हो जाएंगे चोर भी कॉपरेटिव है तो मुद्दा कॉपरेटिव होने का है या मुद्दा किसी एक मानवीय लक्ष्य से संपन्न होने का है तो कहां से हम डिल डाउन करेंगे चीजों को लक्ष्य से नीचे आने की बात बनी हम्म जागृति की शादी तो ये आएगा भाई अध्ययन पूर्वक आप जागृत होगे कि नहीं होगे गए हाँ अभी दीनता हिंता दीनता क्रूरता दीनताहीनता क्रूरता है ना वो अभाव है मतलब जिस प्रकार से मैं देखो क्या होता है ना मैं प्रिय हित लाभ में जब जीता हूं तो मेरे अंदर जो प्रकट होता है मेरे को अभाव होता है उसका नाम है दीनता कोई अभाव उसका नाम नाम कोई अभाव उसका नाम हीन था। हाँ जी इसको ऐसे समराइज कर सकते हैं कि स्वभाव और धर्म पहले समझना है हाँ। उसके बाद ऐसे जीते हुए को जब हम देख पाते हैं तो ही हमारे चित्रण में वो बने वो दोनों हाँ। सांसा चल रहा है हाँ। समझना आइसोलेशन में नहीं है तो सांसा चल रहा है सांसा सुनना हो रहा है मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो ठीक तो फिर आगे भी सांसा है जीते हुए आदमी के साथ अध्ययन समझना हुआ समझ के वापिस जीना तो वापिस साथ साथ ही अकेले में तो जाओगे नहीं अकेला कोई चीज है नहीं सात दिन किसी के साथ बैठ के अगर समझे और गए तो उसके स्वभाव धर्म को देख ही नहीं पाते हैं और फिर वो जितना देख पाते हैं उतना करते हैं आप शिविर में जितना देख पाए उतना आप करते हो घर में उसको कोई वैल्यू नहीं होता है आपको खुद को तरप्ती होती है आठ दिन बाद भूल जाते हो फिर लगता है यार बातें तो अच्छी हुई थी लेकिन हम जीत नहीं पा रहे क्योंकि उसके विस्तार चाहिए आपको घर में भी यदि ऐसा कोई आपको बैठ के सुनने लग जाएंगे तो आप वहां पर ये सब बोलने लग जाओगे क्योंकि आप ये देख लिए हो हो जाती है रुचि तो टूल है टूल है वो तो लक्ष्य स्पष्ट होने पर देखो कोई टूल है जैसे मोटरसाइकिल एक प्रकार का टूल है इससे आपको कहीं पहुंचना है अब आपको इससे पता नहीं कहां पहुंचना है तो क्या करेंगे संडे को धो पहुंच के उसमें बैठ जाते ला चाय पीता हूं ऐसा होता क्या नहीं पिंटू भैया कहानी सुनी कि नहीं सुनी नहीं सुनी था था। क्या भैया फिर आपने क्या सुना हैं? अब इंटरनेट पे ढूंढना पिंटू भैया कहानी वो बताएंगे नवनीत भाई आपको उपलब्ध कराएंगे चलिए हम दूसरे मुद्दों पे कुछ बात करेंगे हाँ जी लक्ष्य का निर्धारण कैसे होता है लक्ष्य का निर्धारण समझने से होता है क्या समझने से मैं मानव हूं मैं मानव जाति का अविभाजन पेरा घाट समझ में आया मानव के रूप में जो कुछ मेरे पास आया मानव जाति से है जो कुछ आया वो मेरे लिए पर्याप्त था कि नहीं था कुछ अच्छा था उसको परेशान कर रखना उसको बना रखना लक्ष्य और जो मेरे को अच्छा नहीं मिला मेरे को कहीं से मिला तो उसको माना जाता है कि लौटाना तो जो अच्छा है जैसे सुविधाओं के मामले में बहुत सारा हम चीज़ें अच्छी कर सकें हेल्थ के बारे में तो अब उसकी बात नहीं हो रही जो अच्छा है उसको बना के रखना गाय को पालना अच्छी थी चीज है यार ठीक है रोटी बना के खाना घर में अच्छी चीज़ है दुकान दुकान में खाते रहना गंदी गंदी जगह उससे तो बेहतर घर में खाना है ना एक अच्छी चीज़ है तो जो अच्छा है उसको बना के रखना और जो अच्छा नहीं है उसको पूरा करना तो एक ही लक्ष्य बना दो उसमें दोनों समागे कितना बढ़िया हो गया समझने से क्या पता कि जो मानव जाति में अच्छा हो गया उसको बनाकर रखना जो कमी है उसको पूरा करना पूरा करने की योग्यता कहां से लाओगे तो अब पूरा करने की योग्यता को पहचानना यह लक्ष्य बन गया तो लक्ष्य वहां से डिल डाउन हो रहा है तो न्याय लक्ष्य हो गया कि मानव जाति के हम मानव में पैदा होकर मानव रूप में पैदा होकर मानव जाति के साथ न्याय कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे है? इस न्याय के आशय से लक्ष्य का निर्धारण हुआ नहीं तो क्या हो सकता है अब क्या कर सकते हैं जो मिलावट मिला हमको मिला, रें दो ना खान दो ना कहकर प्रसन्न करे अब वहाँ पहुँचा गया तो मामला तुरंत वहाँ से वहाँ पहुँचेगा नहीं तो कहाँ पहुँचेगा कि मैं मानव होकर मानव जाति के साथ अभिभाज्य हूँ तो न्याय न्यायपूर्वक जीने का मतलब ये निकला कि जो अच्छा है उसको बना रखना ये लक्ष्य बना और जो अच्छा नहीं है उसको अच्छा बनाना उसके लिए बात बनी ठीक अब ऐसे के लिए मेरी योग्यता तो योग्यता सम्पन्न होने से काम शुरू होगा योग्यता का संपन्न होने के लिए विचार चाहिए था विचार संयोग से, से मिल गया तो चलो बढ़िया होगा, जो अच्छा है उसको बना के रखना अपने में बना के रखना इस प्रकार से इस प्रकार से अगर देखेंगे तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था जो प्रयोजन है उस अर्थ में न्यायपूर्वक जीने की जो कामना है उस अर्थ में समाधान समृद्धि एक लक्ष्य बनता है ना योग्यताओं के अर्थ में समाधान समृद्धि प्रयोजन के अर्थ में लक्ष्य क्या हुआ अखंड समाज सार्वभम व्यवस्था आचरण के रूप में लक्ष्य क्या हुआ मानवतापूर्ण आचरण इन तीनों की विधियों से मिलकर लक्ष्य की पहचान ठीक है यहां तक मानव जाति का लक्ष्य क्या है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के स्वरूप में जी तो मेरे मेरा होगा कि नहीं होगा ऐसे में एक मानव के जीने का कॉम्पिटेंस कहां से आए उसके लिए अनुसंधान चाहिए था अनुसंधान वो सपोर्ट कर रहा है चीज़ें कॉम्पिडेंस के लिए मेरे में कॉम्पिडेंस आने का मतलब कि मैं अब समाधान समृद्धि के साथ जीऊं समाधान समृद्धि अब मानव की लक्ष्य हो गया मानव जाति का लक्ष्य अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था मानव का लक्ष्य समाधान समृद्धि ठीक अब आपके पर बात आ गई अब उसमें चलने के लिए आपका यात्रा कैसे आप चलोगे कैसे स्टेप्स क्या होंगे आपके तो उसको फिर से कह रहे हैं कि मानवतापूर्ण आचरण स्टेप्स हो गया उसका तो मानवीयतापूर्णाचरण स्टेप हो गया अब लेकिन मैं तो योग्य नहीं हूं तो मेरे में योग्यता आए ये फिर लक्ष्य बन गया तो इन तीनों के लिए इन तीनों बातों के लिए योग्यता फिर से योग्यता को पाना लक्ष्य इस प्रकार से हम हर कड़ी पे हर स्टेप पे लक्ष्य को पहचानते चले जाते हैं लक्ष्य विन कभी भी नहीं होने वाले जुड़ा हुआ है जुड़ा हुआ है हाँ जी योग्यता के लिए अध्ययन भैया ये जैसे सात नंबर में समाज व्यवस्था खड़ी हो गई जिगलू खड़ा हो गया शिक्षा व्यवस्था हो गई जी। तो आठ नौ फिर वो तो चौदह तक चला गया लेकिन जो सात नंबर पे जो जिगलू में जो सौ परिवार है उनके साथ अगले पचास साठ सौ साल तक उनके साथ क्या होता रहेगा वो कल्पनाशीलता में नहीं आ रहा है वो क्या करते रहेंगे जो ठीक हो गया उसको बना रखना लक्ष्य है कि नहीं और जो ठीक होना है उसके लिए काम करना खाली से हो जाएंगे जब ओ अरे महाराज कहाँ से खाली हो जाएंगे उपयोगिताए प्रमाणित होंगी खाली क्यों हो जाएंगे? लग जा रहे है एक पूरा बड़ा काम करने सरकारी बन जाएगी देखो बिल्कुल ठीक करें आप जैसे आप चले गए अभी आप जाओगे कल है ना कोई नहीं परसों चला जाएगा कोई नर्सों चला जाएगा जाएगा तो ना तो हम खाली हो जाएंगे हमको याद है कि तुरंत झोला उठा के कहीं और शिविर लेने पहुंच जाएंगे है न जो अच्छा हुआ उसको बना के रखना इसके मानव में तो सब कुछ काम ही रहे ना बना बना रहा रखना लक्ष्य कोई नहीं होता है जो अच्छा है उसको बना के रखते हैं जो कमी है उसको पूरा करते रहते हैं है ना इस प्रकार से और अच्छा हो जाएगा तो क्या हम खाली हो जाएंगे और अच्छा बना रखना अब जैसे हमने ये हॉल बना लिया अब इसको ये अच्छा हो गया अब इसको बना रखना काम है कि नहीं इट्स ए पार्ट ऑफ आवर लक्ष्य हम इसको बना के रखते हैं आप जाओगे हम झाड़ू लगाए तीन दिन लगेंगे हमको इसमें एकदम डस्ट फ्री करने के लिए ठीक है क्यों भैया है ना धनंजय ऐसा है कि नहीं तो आप हम इसको बना के रखते ये एक तो हो गया स्थूल में सुविधा के रूप में चरित्र में बना के रखना वो उपयोगिता ही है नीति में बना के रखना वो उपयोगिता ही है वो मूल्य में बना के रखना उपयोगिता ही है कभी भी खाली नहीं है भैया खाली हो गए तो बाहर कुछ नहीं है है ना बाहर कुछ करने दौड़े अंदर खाली है तो कहाँ पहुँच दौड़ेंगे है ना तो स्वयं में तृप्ति के साथ अपना वो स्वभाव है कोई देखे तो भी स्वभाव नहीं देखे तो भी स्वभाव हो सकता है कि जब पहली बार शिविर करते हैं नया नया काम करते हो तो हम अपने स्वभाव को दिखाते हैं नकली लेकिन असली होना ऐसा हम चाहते हैं तो वो असली स्वभाव दिखा रहे हैं लेकिन आप अपनी चाहत के रूप में दिखा रहे खाली योग्यता नहीं है ठीक है आप किसी से अच्छी बात करते हो तो नहीं करना चाहिए नहीं कर एक वो अच्छी बात है जो अच्छे से करनी चाहिए योग्यता नहीं है तो करते रहो योग्यता को बनाओ आडम्बर उसको हम आडम्बर नहीं मानते है ना तो कोई अच्छा काम है आप किसी की सेवा की अच्छा काम है भी तो ठीक है उसको करो और अंदर से भाव नहीं आ रहा तो भाव को लाओ तो कहीं खाली पान है उसको पूरा करेंगे तो ये अंदर बाहर के जो ये अलग अलग नहीं है अभी हमने क्या कर दिया इसको डिविजन कर दिया अच्छा होना ये मूल्यांकन है और मूल्यांकन पूर्वक सुखी होते हैं और इस सुख को प्रकट करने जाते हैं तो और अच्छा होता है जैसे 25 परिवार यहाँ जिस प्रकार से रह रहे हैं कहने के लिए हम एक मोटिवेशनल उद्देश्य से देखो नहीं हमको विकल्प शिविर ठीक करना है इसके लिए सब लोग जुट जाओ एक मत हो जाओ सब मेहनत करो एक तो वो मॉडल बनता है वो तो मोटिवेशन है खाली फॉल्स मोटिवेशन हम 25 परिवार में जो भी सफलताओं को पहचान पाए वो सफलताओं का मूल्यांकन करते हैं तो कल आपने देखा एक बढ़िया सभा लगी इस दुनिया में कभी ऐसी सभा देखी आपने है ना अपने अपनी विधाओं के प्रचलित विधाओं में जो भी विद्वान लोग हैं वो बिना पैसे के लिए बिना नाम के लिए चुपचाप बैठ के काम कर रहे कि नहीं कर रहे और उनको अपने में तरबती है कि नहीं कि कल माइक पे में मौका मिला तभी जा कर तरपती हुई ऐसा तो नहीं है तो ये दिखता है कि हमारे में कोई खुशहाली है 25 परिवार में रहकर उसी को पकड़कर अग्रिम अग्रिम चरण ने उसको आगे पकड़कर फिर अग्रिम चरण है तो इस प्रकार से ये सब समाता जा रहा है उसमें तो खाली नहीं हो रहे भरते जा रहे हैं और और ये जो उपयोगिताओं का फैलाव हो रहा है खाली ठीक है ना तो फैलाव एक कार्यक्रम दिखता है जबकि उपयोगिता का फैलाना कोई कार्यक्रम नहीं है हम उपयोगिता पूर्वक जीते हैं ये कार्यक्रम फैलना उसका सहज गुण है जैसे सूरज यहाँ हीट देता है ऐसा नहीं है उसकी अपनी आंतरिक व्यवस्था है उसके कारण उसमें जो भी प्रभाव बना हुआ है वो सब जगह फैला रहता है ठीक ये इसी प्रकार से ये यहाँ से चल रहा है ये अभी ये उसका फैलाव ही है यहां पर हम खड़े हैं ये इसका फैलाव है नागराजी जो बोले समझे जी है उसका फैलाव है है ना और ये इसका फैलाव ये इसका फैलाव उस प्रकार से वो उसमें भरने का कार्यक्रम है ये खाली होने का कार्यक्रम थोड़ी है है ना पूर्णता में रथ हो गए इसको कहा प्रेम मूल्य यहां पर जाकर प्रेम प्रमाणित हुआ मिटा दिया किसी ने तो प्रेम प्रमाणित यहां जाके हुआ पूर्णता में रत अब हर मानव उस पूर्ण भरेपन के साथ जी रहे तो क्या काम खत्म हो गया प्रेम का मतलब ये पूर्णता में रत कंप्लीटनेस में जीना अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था ही कंप्लीटनेस है एक मिनट को पूरा कर लो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था कंप्लीट होना है ना मानव जाति का तो ऐसे अखंडता सार्वभौमता के स्वरूप में जीना ही प्रेम है प्रेम की परिभाषा है पूर्णता में रत, कंप्लीटनेस में जीते रहना कंप्लीट होकर नहीं जिएंगे, थोड़ी क्रिया की पूर्णता एक लाइन लिख लो उससे समझ में आ जाएगा क्रिया की पूर्णता ही क्रिया की निरंतरता है क्रिया की पूर्णता ही क्रिया की निरतरता हमारे को वैज्ञानिक भाषा में क्या हो गया क्रिया की पूर्ण होने के हमको लगता है क्रिया खत्म हो गई क्रिया की पूर्णता ही क्रिया की निरंतरता है ये बात समझ में आया तो पूर्ण प्रेम क्या चीज है पूर्णता में रत मतलब पूर्णता है है? पूर्णता है? है आज... क्रिया पूर्णता क्या है गठन पूर्णता यह है ना क्रियापूर्णता मतलब समझदार होना और आचरण पूर्णता मतलब उस प्रकार से जी लेना तो पूर्णता में रत बराबर प्रेम उसका मतलब वह अखंड समाज सार्वजनिक व्यवस्था के स्वरूप में जी लेना इसका मतलब है प्रेम कुछ पूछ रहे थे बताओ हाँ उसके बाद खत्म नहीं हो रही है उसके बाद बनी रहती क्योंकि क्रिया की पूर्णता ही निरंतरता है तभी जाकर मानव जाति सदा सदा सदा सदा धरती पर रह पाएगी तभी धरती का भी भविष्य वर्तमान काल हो जाएगा नहीं तो धरती का भविष्य जड़ साइंसेस के आधार पर देखोगे तो उसकी एक आयु है यहाँ पे कितनी बड़ी बात कही जा रही कि मानव का एक प्रभाव पड़ता है अखंडता सार्वभौमता में जीने में कि धरती में जो जो जो एंट्रोपी है धरती में वो एंट्रोपी खत्म हो जाता वो गुण, गुण है वो गुण मध्यस्थ गुण प्रकाशित होता है वो मध्यस्थ गुण विधि से धरती सदा सदा बनी रह सकती है जी बस बस इसी प्रयास के और क्या ये लक्ष्य है उसके लिए खाना पीना भी है देखो पानी पी रहे अभी सोचे खाना पीना ही खाली कुर्सी लगा के पानी पी के ड्रामा कर रहे ऐसे बैठने का लक्ष्य भी तो चलेगा का नहीं कार्यक्रम चलिए जल्दी बताइए भैया इसको मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि अगर सात नंबर को नहीं देख सकते तो अपन जो परिवार खड़ा पांच नंबर है अभी बाबा जी तो अब नहीं है और वो परंपरा में तो अभी वो परिवार जो खड़ा है अमरकंटक में हाँ। तो उसमें अभी वो चीज परंपरा में आ गई है क्या मतलब ऐसा यार तो? इसके आगे के लिए काम ही कर रहे हैं वो तो वो तो वो परिवार तो बनी गया ना कौन सा परिवार बोल रहे हैं आप परिवार बाबा जी का परिवार समृद्धि कुछ नहीं समृद्धि ऐसो ऐसे एस भाई परिवार का मतलब कम से कम एक आदमी एक आदमी के साथ लक्ष्य में समान हो जाए लिखो उसका मिनिमम स्वरूप क्या है दो, दो एंड है उसका एक मिनिमम और एक मैक्सिमम एक आदमी एक आदमी के साथ लक्ष्य में समान इसका नाम परिवार ये इसको बोलते हैं छोटा परिवार है ना और हर आदमी हर आदमी के साथ लक्ष्य में समान हो जाए उसका नाम विश्व परिवार लक्ष्य में समान परिवार का दो एक्सट्रीम बताए ना एक आदमी एक आदमी के साथ लक्ष्य में समानता नागराज जी के साथ कोई ना कोई तो उनके परिवार में लक्ष्य में समान हुआ होगा तभी तो वो बोल रहे हैं कि मैं परिवार में प्रमाणित हूँ सब हो जाए इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी और आवश्यकता भी नहीं हो तो बहुत मॉडल है फटाफट काम करने के लिए आगे है ना तो उनके परिवार में कोई तो रहा होगा जिसको वो पहचाने होंगे हम लोग पहचान पाए तो अच्छी बात नहीं पहचान तो कोई बात नहीं लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं परिवार में प्रमाणित हूँ इसका मतलब ही है कि कोई एक आदमी के साथ तो लक्ष्य में साम्यता हुई होगी उसको हम तो पहचान पाए अब आप, आप लोग पहचानना तो तो हाँ इंक्लूसिव तो ऐसा भी नहीं कि उनके उनके जो देखो उनके बायोलॉजिकल परिवार में ऐसा नहीं घटा ऐसा नहीं है ऐसा भी घटा ही है आप लोग नहीं देख पाए कोई देख पाया कोई नहीं देख पाया चलो कोई बात वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं तो वो कोई एक परिवार में अगर एक आदमी भी उसके साथ बैठ के लक्ष्य में समान हो जाएगा तो क्या आप उसका लक्ष्य बाद में बदल जाएगा तो पूर्ण होने पर तो निरंतरता हो जाएगी तो आप वो उसके साथ पूर्णता के लिए काम करेगा तो वो तो अब अब बाय अब सारी चीज़ें जो है वो तो उसके साइड इफेक्ट हैं उसके साइड इफेक्ट हैं मेरे साथ, है। साथ बैठ के यदि आपके लक्ष्य में, लक्ष में जागृति होगी और मान लो किसी कारण से मैं ही चला गया तो क्या आप वापिस अपना लक्ष्य भूल जाओगे अब तो ये चलता रहेगा ना किसी न किसी के साथ तो आपका प्रमाणित होने वाला है इस वजह से कभी भी खत्म नहीं होने वाला है प्रोवाइडेड वो लक्ष्य अपने आप में पूर्ण है कंप्लीट लक्ष्य है हाँ तो अगर कोई बोलेगा मैं प्रमाणित हूं जैसे वो बोले मैं प्रमाणित हूं उसका मतलब मैं ये मानता हूं कि वो उस लक्ष्य में जीते और परिवार में प्रमाणित होने का मतलब कि कम से कम कोई एक आदमी को तो कम्युनिकेट कर पाए नहीं तो परिवार में क्या प्रमाण हुआ उसका ठीक हो गई इस प्रकार से ये साढ़े क्रिया बनी इस प्रकार से अनुभव बहुत तक की यात्रा हो गई इसको हम लोग आप लोग अध्ययन शिविर में जब आओगे तो बहुत व्यवहारिक तरीके से इसको समझेंगे अब जैसे स्वभाव धर्म आया तो न्याय धर्म सत्य अब ये भी यहां उल्टा हो गया स्विच हो गया न्याय ही प्रिय हो गया अब पहले क्या था प्रिय न्याय था अब न्याय में प्रिय समा गया धर्म में हित समा गया सत्य में लाभ समा गया लाभ क्या में समाया सत्य में समा गया क्या लाभ है हमारा ये जो कुछ कर रहे हैं उसको क्या लाभ होने वाला हमको तो सत्य होगा मतलब चारों अवस्थाएं फली फूलेंगे हितकारी हो, हो, हो, हो, ही हो गया और प्रिय क्या है न्याय ही है इस प्रकार से ये अपग्रेड हो गया ये पूरा वर्जन ही बदल गया है तो जैसे कहा कि अधूरे विचार के साथ या अधूरे विचार के साथ साढ़े चार क्रिया संपन्न हो रही है तो व्यवहार में इस प्रकार के आदमी बन रहे हैं और उस प्रकार की चीजें जो हमने बात करी उपयोगिताओं को कहीं रूपत बल धन में पहचान रहे हैं विकल्प आ गया मानव का अध्ययन हो गया अस्तित्व में मानव का अध्ययन होने से मानव में स्वभाव धर्म का स्पष्टता आने से उसका शिक्षा हो गया ये शिक्षा आने से ये खाना भरने से ये दोनों खाने इधर पूरे अपने आप में संतुलित हो गए इसका नाम संज्ञानशीलता इसको नाम दिया संज्ञानशीलता ये वाला भाग है ना संज्ञानशीलता हो गया साढ़े पांच क्रिया वाला साढ़े चार क्रिया वाला हो गया एक दो तीन चार और आधा हाँ साढ़े पांच ये आधा यहां से ये एक ये एक ये एक ये और इसके ऊपर एक अनुभव उस पर आगे बात करेंगे और प्रमाण साढ़े पांच क्रिया को बोला संज्ञानशीलता ये जो ब्रैकेट लगा रहा ना मैं ये वाला ये पांच इसको बोलते संज्ञानशीलता के कारण संवेदनशीलता नियंत्रित हो जाती साढ़े पांच क्रिया में आप गाइडलाइन बन गया ये न्याय यहां पे हो गया दोनों के बीच में संतुलन जो बना न? इस संतुलन का नाम हो गया न्याय तो न्यायपूर्वक जीने से धर्म पूर्वक जीने से सत्यपूर्वक जीने से क्या हो गया यह संतुलन बन गया तो संवेदनशीलता जो है मानव को अभी दौड़ाती रहती है अब वो उसके बाद कंट्रोल में आ गई कंट्रोल में आ गई समझ के कंट्रोल में आ गई इसको बोलते हैं समझना ये वाला भाग अब बन गया जीना ये ये जीने में एग्जीक्यूट हो रहा है और ये समझने का भाग है इस प्रकार से ये बात बन गई ठीक है ये बात यहाँ तक ठीक हो रहा है ऑल सेट अभी कितना समय हो गया हाँ तो एक काम कर लेते हैं दो चार पाँच प्रश्न होते तो ले लेते हैं और कुछ बातें हैं देखिए कुल मिला ये बात पहले समझ में आ जाए क्या मोटी मोटी बात हो गई उसको बहुत अच्छे से बिठा लीजिए कंक्लूड बात में क्या बिठ गया कि हम एक विचार के अभाव के साथ ही अधूरे विचार के साथ ही समस्याग्रस्त है अधूरे विचार में ही हम सम, समाधान को खोजते रहते हैं वो पूरा पड़ता नहीं है कोई पूरा विचार का मतलब कोई ऐसा जीता हुआ मानव चाहिए उस मानव को पहचान पाते हैं श्रेष्ठता के आधार पर उन श्रेष्ठताओं का अध्ययन होता है उस अध्ययन के आधार पर हाँ जी हो गया ना चिंतन और आधा ये हो गया ना, चिंदन। चिंदन। हो गया ना? संख्या में बहुत अपना इंटरेस्ट है संख्या में समझते हैं तो ये चीज निकल के आ गई ये मोटी मोटी बात समझ में आ गई अब अपने को श्रेष्ठता अगर पहचान में आती है तो श्रेष्ठता के स्वरूप में जीने की बात बनी अध्ययन करने की बात बनी अभ्यास करने की बात बनी ठीक है ना ये बात अगर श्रेष्ठता हमको आकर्षित करती है तो अध्ययन करेंगे अध्ययन हमको अध्ययन से हम सफल होते हैं तो अभ्यास करेंगे अध्ययन अभ्यास में सफल होने पर ऐसे जियेंगे सीधे सीधा सीधा सिद्धांत अब किसी को श्रेष्ठता समझ में नहीं आई वो काहे को अध्ययन करेगा अध्ययन नहीं करेगा तो अभ्यास क्यों करेगा अध्ययन करने जाएगा कुछ समझ में नहीं आएगा तो क्या अभ्यास करेगा तो अभ्यास भी समझना पड़ेगा और ये सब चीज़ें स अस्तित्व में हो रही हैं एक साथ ही घटित हो रही हैं इस प्रकार से अगर हम समझेंगे तो ये समझ में आ गया कि परिचय शिविर सफलता का मतलब ये है कि हम विकल्प के लिए तैयार हो गए और विकल्प का सफल होने का मतलब ये है कि हम जो है अध्ययन के लिए तैयार हो गए और अध्ययन सफल होने मतलब यह अभ्यास के लिए तैयार हो गए और अभ्यास सफल हो गया का मतलब परंपरा में गतिशील हो गया और ये सब काम भी परंपरा विधि से ही हो रहे साथ साथ चल के हो रहे हैं तो कितने को लगता है कि विकल्प शिविर सफल है हाथ ऊंचा करें विकल्प शिविर सफल हो गया कितने को लगता है बढ़िया किसको लगता है कि नहीं हुआ चलो ये भी ठीक हुआ सफल होने का मतलब कितने लोग अध्ययन करने आते हैं हाथ ऊँचा करें कितने लोग अध्ययन करने के लिए अपने को तैयार कर लिए वेरी गुड वेरी गुड एक मिनट हाथ ऊपर रखेंगे क्या एक मिनट के लिए गिन लेंगे हम लोग एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस दो हाथ रखने से कुछ नहीं होगा तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्तर अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस तैंतीस अड़तीस उनचालीस चालीस इकतालीस बयालीस तेईस चौवालीस पैंतालीस छियालीस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस लोग हो रहे हैं वो भी उठा रहे हाथ और ठीक हो गया तो ऐसा मान लेते हैं कि बढ़िया हो गया तो शिविर सफल हो गया आप सबके लिए जोरदार ताली और इसमें अब इसमें अगर आप सूचना दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा नवनीत भाई ने एक ऐप ऐप में कुछ फॉर्म बना के रखा हुआ है भैया देखो सब लोग ऐप ऐप नहीं जानते हैं पेपेप हो जाते हैं तो आप है ना अगर फॉर्म भर देंगे तो बहुत अच्छा है नहीं तो आप पर्सनली भी उनको नोट करा सकते हैं कि मैं आ रहा सो देट ही कैन डिज़ाइन क्या किस प्रकार से उनको होना है अध्ययन शिविर का क्या फॉर्मेट होता है पहले उसको बता देता हूँ उससे क्या अपेक्षा ले आप आ सकते हैं और उस तब तक क्या कर सकते हैं इसको भी ठीक से समझ लीजिए है ना तो पहला पहलाद्दा ये कि अध्ययन शिविर में क्या चीज़ हम करते हैं वो आपको बता दें तो आपकी अपेक्षाएं सेट हो जाए अध्ययन शिविर में ये सारी बातों में कोई फंडामेंटल कोई मूल बिंदु हैं सस्तित्व में जो बाबा जी को अनुभव हुआ उसमें कोई फंडामेंटल छोटी बडी चीजें ही हैं लेकिन दैट एड्रेस द होल थिंग परिचय में इतना वास्ट लगता है कितना बड़ा सार लगता है विकल्प थोड़ा और सार में जाते हैं अध्ययन में और सार बिंदु बनता है तो कुछ फंडामेंटल मुद्दे हैं जिससे कि सारी चीज़ें किस प्रकार से परिभाषित हो रही हैं उनको हम लोग बात करते हैं और बिल्कुल भी बातचीत के मोड में शुरू कर दिया पहले मैंने करीब करीब करीब तीन चार साल उस प्रकार का अध्ययन कराया जिसको एक प्रकार से गर्दन पकड़ के किताब पढ़वाने जैसा लगता था मुझे उसकी गर्दन पकड़ लो अपने हाथ में पढ़ बड़ा आश्चर्य लगता था पहला इंडिकेशन मुझे लगा यार ये तो एक प्रकार का अन्याय है मुझे जैसा लगा तो हमने उसको बंद किया और उसमें परिणाम जो आए वो आए सही बहुत लोग अच्छे आ ही रहे पढ़ना लेकिन जितना मेहनत हो रहा है दो ही एंड से मुझे ऐसा लगा कि उतने परिणाम नहीं आते उसमें क्यों क्यों अब ये भी समझ लीजिए किताब पढ़ना शुरू कर देते हो किताब पढ़ने की योग्यता ही नहीं है अक्षर ज्ञान हो जाना योग्यता नहीं है अब क्या दिक्कत है उसमें वो भी समझ लो सबसे पहला दिक्कत क्या निकल के आया कि एक आदमी किताब पढ़ता है बच्चे को दे दो दे सो पढ़ता है र र की मतरा राम ब आ की मतरा बा ज आ की मतरा जा रत्र या या। उसे पूछो क्या हुआ <laughs> अब क्यों हो गया ऐसा है? क्योंकि राम क्या होता है उसको पता ही नहीं बाजार क्या होता है उसको पता है नहीं और ये गया का मतलब पता नहीं तो क्या पकड़ में आया उसको अक्षर पकड़ में आए ये जो भैया कई बार बोले अक्षर पकड़ा रहे गलत है नहीं सही है बाबा जी बोले पढ़ो लेकिन अब उसको थोड़ा समझो भी तो राम बाजार गया ये ये बात आपको सेंटेंस कब समझ में आती जब राम अच्छा राम मतलब एक आदमी बाजार का मतलब क्या होता है कोई एक दुकान होती ढेर सारी गया का मतलब घर से निकल के वहाँ पहुँचा जितना अगर आपको पहले पता हो तो आप फट से राम बाजार गया और आपकी कल्पनाशीलता साथ में चलती रहती नहीं तो कल्पनाशीलता में अटक होता तो अटक अटक के पढ़ना इसीलिए हम कहते हैं कि पढ़ के समझना नहीं होता है समझ के पढ़ना हा तो आप क्या करें आप समझ के पढ़ेंगे 19 मई को लोग पहुंचेंगे 20 मई से शुरू होता है भैया उसी भी कह रहे हैं बाद में बता देंगे इसका नाम तरबूज तरबुज बूज कर लेना काम खत्म हो गया ठीक है तो अभी मित्रता बाहर निभा लेना तो ये समझ में आया तो आप इसमें क्या कर रहे हैं इसमें 20-25 दिन हम लोग बढ़िया बैठ कर आपके साथ बात करते हैं और आप यकीन मानिए इतना आपको मजा आने वाला है कि कोई भी एक मैं शब्द लिखता हूं उस पर हम चर्चा शुरू करते हैं आप ना उस बिना जाने भी आप उस शब्द के आसपास घूमने लग जाते हो इतना ताकत आपके अंदर है ये आपको दिख जाता पहले तो जैसे हमने बोला चेतना अब फिर हम एक एक्सरसाइज करते बताओ भाई चेतना क्या होगी अब सब लोग अपना अनुमान दौड़ाते देखिए ना वो बिल्कुल आदमी की ताकत देखिए तब निकल के आती वो चेतना नाम की चीज़ के इर्द गिर्द घूमने लगा था। खाली स्पष्टता चीज उसको अब इतना बढ़िया होता है इसका परिणाम हमने देखे तीन अध्ययन शिविर अभी तक हमने की इस फॉर्मेट में भैया ऐसा हुआ कि बीस दिन के अंदर सारे टॉपिक कवर रहते उसके बाद आदमी बोलता है आप सब पता लग गया जी अब आप, आप, आप काम करना है क्या बताओ जी और काम करना बताना मतलब मेरे को नहीं बताना उसको दिख जाता है कि मेरे को क्या करना है ना तो हम ये मॉडल पर काम किए तो दो घंटा सुबह काम ये इस पर बैठते हैं दो घंटा शाम को बैठते हैं बाकी समय क्या करेंगे पहले ही बताया समझदार आदमी जैसा जीता है हमको भी समझदारी के बाद वैसे ही जीना है उसमें कोई डिफरेंस नहीं हो सकता है ना फॉर्मेट अलग हो सकता है मतलब कोई खेती करेगा कोई गौशाला करेगा कोई कुछ करेगा वो अलग अलग हो सकता है लेकिन स्वरूप तो वही बनेगा तो अब बाकी समय हम लोग जो है बाईस घंटे बचे आपके पास यहाँ बीस घंटे तो बीस घंटे आप वैसे ही जीते हो जैसे यहाँ लोग जीते हैं अलग अलग ग्रुप्स बना देते हैं अलग अलग जगह जाके आप डिसिप्लिन में जाओ अपना वैसे जियो उनको देखो कि उनको क्या समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो जो आपके अंदर ये जो भय है कि हम ऐसे जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे वो गायब हो जाता है श्रम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे हम, हम हमारे में ज़्यादातर लोग सोच रहे हैं हम तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि श्रम बोलते से हमारे अंदर श्रमिक वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर वो हमको याद आने लगता है ना यहाँ पर श्रमिक श्रमपूर्वक जीने का मतलब ठाट बाट से जीना ये एकदम कंट्रास्ट में आता है ठीक तो उसको आप देख पाते हो और एक और बात होती है कि कम से कम एक मैंने आपके जो पूर्व अभ्यास हैं उससे आप दूर रहते हो ठीक पति पत्नी दोनों आ जाएं तो बहुत ही अच्छा है उनको अलग अलग जगह घर ठहराते हैं हम साथ में नहीं ठहराते क्योंकि वातावरण बदलना है ना उनके लिए तो हाँ तो इस प्रकार से होता रहता है तो इस प्रकार से होता है बच्चे फिर जाते नहीं यहाँ से ये भी समझ लेना यदि आप बच्चे लेके आए तो जाएंगे नहीं वो है ना और जिसको अध्ययन से भी समझ में आ गया उसको जाना बड़ा मुश्किल हम्म अरे आपके लिए इधर इधर की रेंज छोड़ के बात करते हैं यार थोड़ा इनके लिए बात करते है आप अपने आप, से बड़े के लिए हम कुछ नहीं करते के, कुछ कहते भी नहीं उनको हम्म भैया हमारे देखो हम किसी ड्रामा तो करते नहीं हम जो करते हैं वही वही होता रहता है बच्चे उसमें मर जाते हैं ये आपको ये जैसे घूम रहे हैं ना अभी दो चार पाँच दिन बाद ये मिलने वाले नहीं आपको नहीं मिलते थे हाँ अब ये मिल रहे हमको हाँ ठीक तो है ना वो थोड़ा उल्टा हो रहा इधर कोई नहीं वो देखो कुछ नहीं है वो कुछ हो गया होगा उनके साथ दुर्घटना वहाँ तो ये दिखता ही <laughs> है कि यहाँ पर जो काम हो रहा है हम जितना समझ पाए उससे उसके हिसाब से मैक्सिमम हो रहा है करना तो बहुत सारा है लेकिन कर उतना पा रहे हैं उसमें इतना सारा चीज हो जाता है कि एक महीने में इनमें बहुत सारा चेंज आता है जैसे अभी एक छोटा सा उदाहरण है ये भाई लोग यहाँ आके बैठे हैं बताओ भाई थोड़ा शेयरिंग कर तो दो मिनट का आप लोगों से बोल रहा हूँ रविन्द्र भाई की टीम जो है रविंद्र भाई को दो अभी ये देखिए क्या इनके साथ घटा दुर्घटना कैसे घटी देखो और अभी क्या घट रहा है वहां तक बताएंगे कुछ कुछ से शुरू करेंगे वही तो परिचय से शुरू करो <laughs> मतलब हमने यहाँ आने से पहले दिसंबर में आए थे परिचय तो उससे पहले हमने नागराज जी या मध्यस्थ दर्शन का कभी कहीं पर नाम नहीं सुना था डेढ़ साल पहले हम तीन चार साथियों ने मिलकर ये एक योजना बनाई कि अपने बच्चों को हम मैकाल शिक्षा नहीं पढ़ाएंगे तो हम जितना जानते थे कि अपना वैदिक है और जो अपनी गाय पालन है जैविक कृषि है इस हिसाब से हम अपना शुरू हमने कर दिया उसके बाद आगे से आगे नवनीत भाई से हमारे आचार्य राजेश भगुणा जी है उन्होंने कहा कि आपको एक बार यहाँ आना चाहिए नवनीत जी भी पहले राजीव दीक्षित के वो फॉलोअर थे और हम साथ में एक दो बार काम किया इनसे बात होती भी आप कहाँ हो ये बताने लगे भी हमें तो इंदौर आ गया यहाँ पर तो मुझे वो राजीव दीक्षित वाला क्या बना बोला उससे का काम है ये माँगे का कैसे क्या है ये बोले आप यहाँ आओगे तभी पता लगेगा तो फिर हम सभी ने ये निर्णय करके और हम 18 दिसंबर को यहाँ पे आ गए तेईस को जो शिविर था तो उसके बाद 30 को हम यहाँ से चले गए बाद में हमने निर्णय किया कि एक बार हम यहाँ पर एक परिचय से अकेले से काम चलाए यहाँ पर हम अनुकरण करेंगे और उससे एक बच्चों को भी एक ऐसा यहाँ का माहौल मिलेगा तो वो हमने निर्णय करके फिर हम यहाँ पे सोलह जनवरी को आ गए और उसके बाद अब बच्चों से पूछते हैं भाई अब अपने को जाना है एक महीना अपना पूरा हो गया डेढ़ महीना तो बच्चे तब तो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं वो <laughs> कह रहे हैं हम तो यही रहेंगे तो अभी उनके पेरेंट्स से और पूछ लेंगे और बच्चों में जो चेंज हम देख रहे हैं वो एक तो हमारे वहाँ पर क्योंकि हमने गुरुकुल के नाम से किया था शुरू तो गुरुकुल और स्कूल उनके ऊपर एक दुआ रहता है कि आप ये करोगे ये नहीं करना है यहाँ जाना है इतने बजे उठना है यहाँ पर खैर हमने इतना तो उनके ऊपर नहीं था तो बच्चे थोड़ा सा मतलब अपनी मर्जी से ही काम यहाँ पर ज़्यादा करने का जैसे के अंदर में आ गए बेकरी में आ गए या खेती में जैसे एक दिन यहाँ आलू उत्सव जिसको आलू निकालते हैं उसका आलू उत्सव के नाम से है तो बच्चों ने उसमें भी रुचि से भाग दिया अब वहाँ हमारे पास गाय थी गुरुकुल में तो उन गायों के पास वो जाने में थोड़ा मतलब ये सोचते थे ये तो हमारा काम है और यहाँ गौशाला में वो अपनी रुचि से आ रहे हैं तो कहने का मतलब ये चारों तरफ से मतलब एक वातावरण ऐसा बना हुआ है कि जो भी काम हम करते हैं यहाँ पर तो वो मतलब मजे लेकर करते हैं ये नहीं अभी ये काम इतने बजे उठ के ये करना ही है तो यही कुछ है बाक़ी अभी अध्ययन के लिए तो मन बना लिया है और आगे देखते हैं क्या होगा बहुत बढ़िया तो आ, मेरे साल से विकल्प के लिए जितनी मोटी मोटी बातें होने चाहिए थी अभी एक राउंड में पूरी कर ली और मेरा अपना नंबर मैं आपको लिखा देता हूं कोई भी प्रश्न कभी भी आप कर सकते हैं है ना और जाने के समय में क्या करना है वो आपको कुछ बता देते हैं एक यहां पर एक अच्छी चीज़ हम लोग करते हैं कि हर संडे के दिन सुबह साढ़े बजे एक गोष्ठी होती है टेलीफोन पे तो जाने के बाद आप ये काम कर सकते हैं कि हर एक घंटे की डेढ़ घंटे की गोष्ठी होती है उसमें आप लोग याद से इसको कर सकते हैं तो क्या होगा एवरी वीक में आपको जो भी प्रश्न आते हैं आप थोड़ा सा निवेदन करेंगे हम आपसे कि आप उसको लिख लीजिए और ये नहीं कि इसका तो उत्तर वही है देखो अगर उसका जिस दिन उत्तर हो गया उसका मतलब आप चल दोगे नहीं चल पा रहे मतलब कोई उत्तर प्रश्न है तो उनको अच्छे से प्रश्नों को पहचानी क्योंकि देखिए फंडामेंटली आपका आखिरी में एक ही प्रश्न है अगर वो एक प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तो आप चल दोगे उस प्रश्न तक आपको पहुंचना है आपको ही नहीं पता कि आपका क्या प्रश्न है तो इन प्रश्नों की श्रृंखलाओं से गुजरकर या बार बार सुनने की श्रृंखलाओं को गुजर कर, तो सात दिन में आप ये काम कर सकते हैं कि ये जो भी ऑडियो अभी यहाँ से आप ले जाइए मिल रहा है आपको पहले इसी को सुनिए अभी अभी बाकी सब पढ़ना लिखने को थोड़ी देर विराम करिए पुनः इसको वापिस सुनिए क्या बताएं है ना ये बहुत स्पष्ट है कि यदि आप एट ए, ए, ए, ए टाइम अगर कई सारी चैनल खोलेंगे कि मैं यहाँ से भी सुन लूँ बाबा जी का ऑडियो भी सुन लो मैं है ना और मैं अभी सबको मना कर रहा हूँ अभी मत करिए यदि अगर अध्ययन करना है तो जितनी बातें हम लोग करके निकले हैं यहाँ से पहले पहले राउंड में अपने हिस्सी को फिर से सुनते हैं और ज़िंदगी जीने में जो भी आपको ध्यान में आता है तो दो चीज़ें ध्यान में आ सकती है एक तो आपको ये ध्यान में आएगा कि यार कितना अच्छा समझ में आए क्या क्या दिक्कतें हम लोग झेल रहे हैं उसको भी लिख के डायरी में शॉर्टकट में और उसको शेयर करिए कोई प्रश्न आ गया उसको शेयर करिए बजाय मौसम के हाल को शेयर करने के कि गर्मी बहुत पड़ रही है भैया है ना अपना अंदर का वातावरण बताएंगे ये काम हम कर सकते हैं जो लोग अध्ययन में आ रहे हैं जो लोग नहीं भी आ पा रहे हैं है ना उन्होंने सोचा भी नहीं कि हमको भी आना हो सकता है कुछ क्योंकि पाँच दस लोग हैं ऐसे तो वो भी इसको सुन सकते हैं कोई इसमें कोई उनको फेल हो गया ऐसा नहीं तो इसको सुनेंगे तब तक क्या करें वीकली है ये इस वीक में आप सुनते रहिए और क्योंकि आपको दूसरे काम भी करना रहेंगे तो आप बहुत समय तो दे नहीं पाएंगे तो सप्ताह भर में एक दिन का सुनना कितने दिन में कितने दिन का सात दिन का एक दिन में सुनना थोड़ा अनुशासन बनाना है जो पति पत्नी आए थोड़ा सा अपने लिए थोड़ा प्रोग्राम में इसको लेकर आना और सबसे बढ़िया समय सुबह का ही हो सकता है क्योंकि बाकी दिन भर तो आप बिजी हो रात को जल्दी सोना भी शुरू करना पड़ेगा इस काम के लिए क्योंकि नहीं तो कोई टाइम नहीं आपके पास ये काम आप कर सकते हैं इसको हम लोग अभी टेली से कर रहे हैं कोशिश करेंगे कि कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाए जिसमें वीडियो कॉल हो जाए वो अभी हम कर नहीं पा रहे हैं तो टेलीफोन पर अभी कुछ नंबर है हमारे यहाँ हाँ हुआ अभी हमारे ये ये, ये हमारे तो टेक्निक विशेषज्ञ ये बताएंगे जिस भी तरीके से हो कुल मिला के बात होनी है ठीक है सीधा बताइए ये दो हमको फीलिंग आया मतलब ये हम देख पाए ज़्यादा लंबा कहा नहीं सीधा देख पाए कि देखो समाज में ये हमको इस घटना से हमको ये दिखाई दे उससे ये दिखाई दे उससे ये दिखाई दे एक तो ये और जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं करता हूं ठीक होगी बात इतना भर काम है सप्ताह में एक दिन अगर एक्सरसाइज करके आएंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अगर सात दिन में अपन एक्सरसाइज नहीं करे तो सुनिए कम से कम तो अगली बार मन करेगा भूल ही गया जी अलार्म डाल दीजिए कई लोग तो बोलते भूल जाता हूँ जी तो अलार्म डाल दीजिए हमारे यहाँ पे 10 एक नंबर आपको मिल जाएंगे हम उसको ठीक से सीख समय पर आपको बता देंगे अगले संडे आने के पहले कि वो क्योंकि एक एक नंबर पे पांच ही कॉल होते हैं तो 10 लोग मिलकर मेरे को कनेक्ट कर देते हैं तो इस प्रकार से 50 आदमी कनेक्ट हो सकता है चार मेरे साथ हो सकते हैं तो ये हो जाएगा इसमें प्रिसाइज रखेंगे तो हम एक घंटे में इसको निपटा लेंगे उसमें क्या होगा आपको दोबारा ये सुनने समझने का मन बनानेगा केवल और केवल इतना काम करिए और जो कुछ भी कर रहे हो उसको छोड़ने की मत सोचो अभी अपने आप ही छूट जाएगा है ना समझेंगे तो उस जैसा समझ में आएगा वैसा जीने की जगह में हम खड़े होने ही वाले हैं ठीक है ये बात जो लोग साथ में आएँ वो लोग बहुत अच्छा है पति पत्नी उनके लिए अच्छा अवसर हो गया जो लोग साथ में नहीं आएँ उनके लिए थोड़ा यही है कि ज़्यादा बोले ना घर जाके और जिस चीज़ से आप प्रभावित हो रहे हैं वो जरूर बताइए और मैं ऐसा करने वाला हूँ वो मत बताइए जो आपका प्रभाव आपकी सच्चाई बताएगी कुल मिला के हम इस बात से बड़ा प्रभावित हैं बच्चे ऐसा कैसे कर रहे हैं जो अच्छी चीज दिख रही है आप उसको बताएंगे उससे उनका खिड़की खुलेगा मैं ये छोड़ दूंगा तोड़ दूंगा जा रहा हूँ तुम तुम्हारे जानो है ना कई लोग मेरे को फोन करते हैं भैया आपने क्या सिखाया है हमारे पति बोलता है मैं सब जा रहा हूँ छोड़ छाड़ के अच्छा आप अमेरिका चले गए पैसे कमाने के लिए उसको लगते नहीं कि दूर चले गए है ना और यहाँ सिल्वर स्प्रिंग से कोई यहाँ आ जाए बीस किलोमीटर तो उसको लगता चलेगा तुम छोड़ के मेरे को तो डिस्टेंस इज नॉट मैटर मैटर क्या है है ना हमारा किस प्रकार से हम प्रेजेंट कर रहे चीजों को मानव उपयोगी चीज है पैसा है तो उसमें कोई दूरी लगती नहीं हमको ज्ञान हो जाए तो कहां दूरी लगती है तो कोई छोड़ने तोड़ने का बात नहीं है और एक और बात सुन लो छोड़ने तोड़ने की कोई बात हम कर नहीं रहे जोड़ने की बात है ये भी समझ में आ जाए कि पहले से टूटा हुआ ही है ये पति पति संबंध भी टूटा हुआ है ये मां बेटा संबंध भी टूटा हुआ है ये भाई भाई संबंध भी टूटा हुआ ही है जोड़ने के बाद है क्योंकि माना मानी जाती है अविभाज्य होते हुए भी हम भाग भाग भाग में जी रहे हैं कहाँ जुड़ा है तो ये ये भी दबाव अपने मत रखिए कि टूट रहा है या नहीं टूट रहा है ना टूटा हुआ ही है जोड़ने के लिए कार्यक्रम शुरू हो रहा है अपने में अंदर में कहीं जुड़ेगा तो बाहर कहीं जुड़ेगा जुड़ेगा हमारे अंदर में टूटा हुआ है तो बाहर तो वो टूटा ही रहने वाला है ठीक है बात इतनी बात करके मैं विराम ले लेता हूँ लेकिन कोई प्रश्न हो तो अभी आप कर सकते हैं हैं जब तक तक हमारा इंडिकेशन नहीं आता है हाँ जी 20 मिनट का समय आराम से कोई प्रश्न हो कर सकते हैं। वो लोग उधर उधर माइक पीछे साइड में खासकर उनको मौका दो जिन्होंने अभी तक कुछ पूछा ही नहीं भैया जी अभी तर्क के Hmm. जब हम दस पे आ जाएंगे बट hmm. पार्ली uh, जो दुनिया है या अर्थ है उसके और भी काफी सारी ऐसी uh, मतलब क्या बोलते हैं ना थॉट प्रोसेस या विचारधाराएं ऑलरेडी मजबूत है राइट हाँ. right? मतलब जैसे कि आप हम अगर बात करते हैं इस्लाम की बात कर लो जस्ट उदाहरण के तौर पे राइट right? हाँ. जहाँ पे विचारधारा बहुत ही स्ट्रांग है और हुँ. जो काफी अपोजिट भी है हाँ. तो अगर हम परसेंटेज की बात करें जैसे आप बताते होता रो या मतलब इट्स लीनियर राइट इट इज नॉट एक्सपोनेशियल तो हम मतलब अगर हम थोड़ा थोड़ा <laughs> समझ रहे हो राइट right? मतलब थोड़ा हाइपोथिटिकल सवाल है लेकिन जहाँ पे विचारधाराएं इतनी तेजी से बढ़ रही है स्प्रेड हो रही है ओके okay, जैसे ये भी एक विचारधारा है लेकिन इसका ग्रोथ बहुत ही आ, बहुत, भी नहीं हुए वेरी बहुत ही तेज है तो इस... कहाँ से दिख रहा है, उसको समझने का प्रयास करते हैं जैसे मैथेमेटिक्स में भी कैसा होता है आप जानते हो एक का दो दो का चार चार का छता है कुछ नहीं हो रहा है तेरह चौदह स्टेप पे जाकर वो कहा से बम फूटने लगता है वो पता लगता है एक बार कोई भी कितनी भी कट्टर मान्यता का हो हिंदू हिंदू हिंदू मान्यता के साथ कट्टर है मुस्लिम मुस्लिम मान्यता के साथ कट्टर है वो दोनों ही कट्टर रहते हुए भी कभी भी इस मान्यता के साथ सुखी नहीं रह पाए पहला मुद्दा नहीं ये सही है लेकिन ये उनको जो विचारधारा जैसे बढ़ रही है और इतनी दीदी जस... देखो दे, दे, दे, दे, वो जो हो रहा है बाहर क्या हो रहा है थोड़ी हो तो जगह जगह मॉल बन रहे हैं जगह जगह मॉल बन रहे हैं लेकिन मॉल मॉल में जितनी दुकानें चल रही है वो फाइनेंशियल वाइबल है आपको जानकारी पता चलेगा जितने बड़े बड़े मॉल हैं उनमें दुकानें एक भी फाइनेंशियल वाइबल नहीं है तो इसलिए माल का मॉल मौ, का भविष्य ठीक नहीं है है ना क्योंकि उसके मेंटेनेंस खर्चे इतने हैं कि जिसमें अब वो चलता नहीं सिद्धांत तो ये दिखने को तो मॉल दिख रहे हैं बड़े बड़े होते जा रहे हैं अंदर तो सच्चाई से चलेगा ना कार्यक्रम सिद्धांत पे तो सिद्धांत विधि से क्या हुआ कि कट्टरताएं आदमी को आदमी के साथ नहीं जोड़ पाई इसी से हम दुखी परेशान रहे तो वो भी सब दुखी परेशान है अब अब यह आया कि वो उसको छोड़ेंगे कैसे हम उनको, हाँ, है। है। हम उनको छुड़वाने वाले नहीं हैं हम उनको छुड़वाने वाले नहीं यहां पर क्या हो रहा है एक मॉडल ऐसा खड़ा हुआ जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी है हम नहीं बुला रहे अपने आप ही हो रहा है प्राकृतिक विधि से अब क्या हो गया ये अगर मॉडल अगर यहाँ आता है तो अगले स्टेप में देखो कहाँ पहुंच रहा है तो दुनिया के सामने एक मॉडल आया कि जिसमें तमाम कट्टरताओं का एक लिविंग उत्तर दे रहे इसका क्या ग्रोथ आप मानते हो देखो मैं जब शुरू किया तो कहाँ से शुरू किया हमको नहीं पता था उस समय कि ये सब होने वाला है। मैं सोचा कि देखो हम लोग कुछ बातें करते हैं और कुछ जीते हैं तो उसका कोई असर है कि नहीं इसको देखने की बात हुई एक बहुत असर प्रोग्राम एक अलग बात बिना प्रोग्राम प्रमाण नहीं दे पाएंगे तो आप आज की दुनिया में लोगों को देखते हो कि ये समझ में आता है कि कोई किसी का नहीं है ये आपके अंदर सबके अंदर सहमति बनता चला जाता है तमाम लोग आते हैं संडे के दिन आते हैं एक दिन के लिए लेकिन उनको एक दिन में इतना चला जाता है कि यार ऐसा भी है कि लोग इसके अलावा भी जीते कुछ पगले हैं ऐसा जो बिना प्रॉफिट मोटिस से भी जीते आप सोचिए उसके, उसके अंदर अपन एक इंस्टॉलेशन किया कि नहीं किया वो उसको क्या इंस्टॉलेशन हो गया एक अंदर उसके अंदर कट्टरता है कि कोई दू ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया और उसने हमारे को एक, एक इंस्टॉलेसन और हो गया कि नहीं ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे हों सोचिए कितना बड़ा उसमें एक करवट लेने का एक बीज हो गया आज आपको नहीं दिख रहा है आज आपको नहीं दिख रहा है ये बीच कहाँ इंस्टॉल है पहले से इंस्टॉल था उसको थोड़ा साफ हो गया तो इस जगह पर आकर इस जगह पर आकर हमारे पास ये ये मॉडल आने के बाद आप सोच ही नहीं सकते हैं कि, कि कितनी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है क्यों क्योंकि मानव जाति एक तरफ से असुरक्षित है कट्टरताओं से तंग आ चुके हैं लड़ना कोई नहीं चाहता एक सैनिक लड़ना चाहता अभी सरकार भी लड़ना नहीं चाहती मजबूरी से लड़ाई करते हैं कराते हैं तो ये हमको सहज स्वीकार नहीं है इसको कैसे देखोगे भाई आपने में देख सकते हो उतना ही भरोसे का कारण बनता है तमाम कट्टरता से कट्टरता भी पूर्वक जीना ही चाहते हैं वो नहीं जीना चाहते हैं तो मैंने कहा ये कितना सुंदर कार्यक्रम है कि वो मर जाते हैं <laughs> है ना उसकी अगली पीढ़ी तो तुरंत ही इससे चाहती है उससे मुक्त होकर जीना चाहती है छोटे बच्चों को जब आप बोलते हो तुम टीका लगाओ चोटी रखो पेड़ पढ़ो उसको स्वीकार नहीं होता है कट्टरवादी मानसिकता उधर से बोलते तुमको वो निकाह वो क्या बोलते हैं सॉरी नकाब बुर्का पहनो उनको निकलते हैं ऐसा क्या कर दिया हमने जो मुंह छुपा के निकल जाए तो नहीं स्वीकार होते हैं अब वो बच्चा तो उसका हर बार रिवोल्ट करते रहता है और तो थोड़ा सा ताकत मिल जाए फिर देखिए कहीं ऐसे जी रहे हैं जैसे आज आप कहाँ कहाँ से उदाहरण लाते हैं ना कि तो वो ऐसा हो रहा है अमेरिका अब हमको सोचना पड़ेगा तो अमेरिका से उदाहरण उदाहरण ला अपने घर में कुछ आप करते नहीं करते ये आदमी की ताकत को ताकत मिल जाता है इतनी बात हाँ और कोई मुद्दा वेरी गुड जीवन हाँ जीवन शरीर को कैसे चलाता है हाँ, यह बहुत अच्छी बात है ये और भी लोगों का प्रश्न था तो उसका उत्तर कर देते हैं। जीवन एक परमाणु है इस पर बात हुई पता है आपको यह बात इट्स ए परमाणु एक टाइनी परमाणु है ना और वो चूंकि वो ऐसा परमाणु जो अकेला रहता है दुनिया के सब परमाणु जो हैं, वो किसी परमाणु के साथ ही रहते हैं मोलिकुलर बॉन्ड बना के रहते हैं है ना इसको मोलिकुलर बॉन्ड नहीं बनाना है ये इंडिपेंडेंट रह सकता है इसीलिए शरीर को चला सकता है। अब डिजाइन क्या है वो समझ लेते हैं बहुत छोटा सा डिजाइन ये शरीर है, है ना जीवन परमाणु इन शरीर ये शरीर में छेद ही छेद हैं। है या नहीं है? तो ये जीवन परमाणु एक सेकेंड में कई हजारों बार इस पूरे शरीर के छेद में से भ्रमण करता है, है ना ये पूरे में भ्रमण करता है ठीक है जी और ये इस प्रकार से थोड़ा बाहर तक भ्रमण करता है शरीर को प्रोटेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि इसको इसके सामने एक आउटर एक आउटर पूंजाकार बनाते एक टाइनी पार्टिकल ही ऐसा तेजी से भ्रमण कर रहा है तो शरीर के सारे छेदों में से ये निकल भ्रमण करता है जहां से कोशिका से गुजरता है वहीं वहीं की कोशिका एकदम जैसे होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो जाता है इंड्यूस हो जाता है ऐसे ही वो कोशिका जीवंत हो जाती है और फिर अगले सेकंड में फिर से आ जाता है एक सेकंड में हजारों बार सभी कोशिकाओं के छेद में से गुजरता है इतनी तीव्र गति से काम करता है और इसी समय क्या होता है कि ब्रेन नाम की कोई चीज़ है उसमें से भी गुजरता है ब्रेन भी एक शरीर का भाग है तो ब्रेन इस शरीर का भाग है उसमें दो डिविजन है जब इसमें से गुजरता है तो जीवन में जो इच्छा है विचार है आशा है उसका संकेत कहाँ पे चला गया मेधस में चला गया और शरीर की जो कुछ स्थिति है उसका संकेत कहाँ चला गया तो पूरे शरीर में से संकेत ग्रहण करने की और देने की क्रिया कहाँ से घटित हो पा रही है मेधस तंत्र से तो मेधस तंत्र सच्चे सच्चे डिवाइस देखिए जड़ परमाणु से बना हुआ हाइएस्ट एक इकाई है जो चैतन्य का संकेत को ग्रहण कर सकता है इतना कॉम्पेटिबिलिटी है उसकी इस विधि से ये जीवन अपने शरीर पर नियंत्रण बना कर रखता है क्यों करता है ये सब काम जीवन जागृति को जानना चाहता है क्या है जागृति वो मानव में ही हो सकती है ये अस्तित्व क्या है मानव क्या है हम क्यों पैदा हुए हमको करना क्या है है ना ये सब स, ये सब हम जानना ही चाहते हैं इस जानने के लिए ही शरीर की आवश्यकता है ठीक चूँकि शिक्षा व्यवस्था में कमी है तो बालक को हम ये ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहे कि होने का मतलब क्या है जीने का मतलब क्या है जीना कैसे है इनके उत्तर नहीं हो पा रहे ये उत्तर मिल जाते हैं तो जीवन का अपनी यात्रा पूरी होती है हो लेबोरेटरी में, में मशीन कौन सी होती है जड़ परमाणु की होती है जड़ की ताकत नहीं है कि चैतन्य को देख पाए चैतन्य की ताकत है कि चैतन्य को देख सके और जड़ को देख सके किस से निकाली नहीं ये तो अनुसंधान पूर्वक पकड़ में आया और आपको नहीं विज्ञान विज्ञान तो नहीं मानते वो तो बात हो चुकी ना भौतिक है साहसितवाद में ये पकड़ में आया कि ऐसा कुछ है लेकिन आपको उसका पता चलता है हर घर में कोई बच्चा पैदा होता है माँ को पता चलता है कि कोई चार महीने के बाद पेट में लात पड़ना शुरू हुई, पिताजी को पता नहीं चलता है। पिताजी को तो नौकरी में लात पड़ती वही पता चलता है है ना? <laughs> तो उसको पता लगता है कुछ ऐसा बदल गया जो कुछ हुआ जो शरीर तो पहले था लेकिन कुछ सुख बदल गया और हमारे घर में मौत होती है तो हमारे घर में शरीर पूरा का पूरा ये यथावत रहता है लेकिन कुछ तो हमको पता लगता है चाहे ज्ञानी आदमी के घर में हो तो भी पता लगता है तो जो मानते हैं उसको पता लगता है जो नहीं मानते हैं उसको भी पता चलता है तो पता तो चलता है कि कुछ तो हो गया जो चल रहा है क्या अब वो क्या चीज़ है जाता तो है ही हाँ चैतन्य परमाणु वो नागराज जी को दिखा नागराज जी को कुल मिला के तीन ही चीजें दिखी ना जब जीवन ज्ञान हुआ अस्तित्व दर्शन ज्ञान हुआ तो मूल बात क्या है तो मूल बात में देखा तो ये अस्तित्व सद अस्तित्व ये दिखाई दिया व्यापक और प्रकृति साथ साथ प्रकृति का जो विकसित दिखाइए वो कौन है जीवन है और है ना जीवन नाम की जो जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति दो तरह की प्रकृति जड़ जड़ प्रकृति में सारा संसार चैतन्य प्रकृति में मानव संसार जीव संसार और अब आगे का कार्यक्रम क्या तो इनमें हारमोनी ये सब चीज़ें उनको दिखी समझ में आई हमको भी समझ में आ सकते हैं ठीक है ये बात और कोई मुद्दा वैज्ञानिकों ने जीवन के बारे में कहा कि ये भ्रम है ये जो हमारे इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं उनके बीच में एक संतुलन बनता है उससे हमको बहास होता है कि मैं हूँ आप कुछ हो नहीं कुछ नहीं हो यो आर ओनली एंड ऑनली बॉडी है ना बॉडी ही हो बॉडी में जो सेंसेशन आती है उससे आपको भ्रम होता है कि आप हो उसका प्रमाण क्या देते हैं बोला अभी एक इंजेक्शन लगाते हैं आपको काये का बेहोश होने का उसका बताना कि कहाँ मैं है ना अब जीवन जागृत नहीं है इसीलिए शरीर की विधि से देखता है एक बार जीवन जागृत हो गया तो शरीर के बिना भी देख सकता है है ना इसलिए उसका प्रमाण मिलता नहीं है तो उनका एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है क्योंकि संयोग से वो जीवन भी वो शरीरमूलक ही जीता है जैसे आप सोते हो तो कोई समय तक आपको पता रहता है कि आप सो रहे हो कोई समय तक आपको पता रहता है आप सपना देख रहे हो कोई समय के बाद आप गायब हो जाते हो तो कैसे हो जाता है क्योंकि जीवन जागृत नहीं है अभी जीवन की आंख नहीं खुली है जागृति क्या चीज़ है मानव की आंख खुलना जीवन की आंख खुल गई अभी जीवन की आंख नहीं खुली तो जीवन शरीर के साथ ही इसकी आंख से देखता है तो शरीर लेने का मतलब इतना है कि जीवन जागृति हो और जीवन की आंख खुल जाए ताकि सच्चाई दिख जाए और हाँ जो भी जड़ परमाणु हैं, उनमें भी विकास ही हुआ चार अवस्थाएं बनी वो तो भ्रमित मानव ने अपनी लड़ने झगड़ने के लिए उसको तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया उसको अपन आगे समझे भैया हाँ। भैया जैसे मा, मानवों के अंदर कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता है तो वो जीवन के थ्रू होता है ठीक इतना मेध हमारा मतलब जीवन और शरीर के योग में होता है योग में होता है इतना मानवों का जो ब्रेन है इतना डेवलप है जी सर तो जो जीव अवस्था है उनका कैसे होता है वो लोग सिर्फ एक ही भय में रहते हैं और वो खाने में रहते हैं बस जीवन में जो ज, जो जीवन तो सब एक समान ही है हाँ। ना स्त्री पुरुष और जीव और मानव में खाली पुंजाकार में भेद है जिस आकार में रहता है उस तरह का शरीर चलाता है जीवों में जो जीवन है वो आहार निद्रा भय मैथुन विधि से जीता है शरीर मूलक विधि से जीता है तो जीवन को वहां पर पता नहीं चलता कि वो शरीर से भिन्न कोई चीज है उसमें मैद्र संतर कम पड़ जाता है मानव में विकसित है तो उसको पता चल जाता है कि तुम शरीर नहीं हो पूरी आदि से आदिकाल से मानव को ये पता चलता है कि वो शरीर नहीं है क्या है ये नहीं पता आदिकाल हजारों साल पुरानी कहानी को पढ़ोगे उसमें यदि किसी ने किसी को शरीर मान लिया उसने उसको आपत्ति दर्ज कराया कि तुम मेरे को शरीर मत मानो उससे पूछो क्या हो तुम बता दो तो भ्रमित मानव का मतलब इतना जिसको ये तो पता चल ही जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं किंतु उससे वैसा जीने की क्वालिटी उसमें आती नहीं है क्योंकि क्या हूँ यह पता समझना जरूरी है समझे बिना जरूर उत्तर नहीं मिलेगा नहीं ठीक है ये बात समझ में आ गई तो जीवों में कर्म शुद्धता नहीं है कर्म करने में भी परतंत्र जीवन के जीवन रूप में बात कर रहे हैं तो जीवन वहां पर कर्म करने में भी पड़तंत्र फल भोगने में भी पड़तंत्र मानव में एक हायर वर्जन आया कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में परतंत्र भ्रमित जागृति कर्म करने में स्वतंत्र फल भोगने में स्वतंत्र ये सब कोई परंपरा नहीं है ये शरीर मूलक परंपरा है अच्छा। शरीर मूलक परंपरा से कोई मानव में परंपरा बनने वाली नहीं है है ना शरीर का डिजाइन है, है शरीर में नसें है नाड़ियाँ हैं लेफ्ट राइट सब है ये सब शरीर खही के बारे में बातें हैं। शरीर में कहीं कहीं कहीं ना कहीं आप पहचानोगे कि कोई कोई उस सब सब में संतुलन बनाने के बात है उस संतुलन के बिंदुओं को पहचानते हैं संतुलन के बिंदुओं को पहचानते हैं हमको लगता है कि उस पर ध्यान देने से कोई संतुलन होता है शरीर में होता है हमको लग हमारे को मजा आ गया क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते रहते हैं भ्रमित माना उससे प्रवाहित होता है, है। तो उसको लग गया अच्छा हो जैसे अच्छा खाना खा के आप खुश होते हो कि नहीं होते अभी ठीक है ना तो वो सब भ्रमित मानव पे सब कल्पना ठीक पड़ जाती है तो प्रोग्राम ही वहीं से चला वहीं तक है उससे परंपरा नहीं बन सकती कुल मिला इतनी बात है कोई योग विधि से परंपरा नहीं बन सकती वो तो योग योग का तो समय चला गया जो जो उसका कोई भी एक चीज़ का एक पीक होता है जैसे विज्ञान का एक पीक था खत्म हो गया वो अब टेक्नोलॉजी का पीक है साइंस का कोई पीक नहीं चल रहा है एक प्रकार से आदर्शवाद भी एक अपने पीक पे था वो उससे जो हो सकता था हुआ उसके बाद खत्म वो कम पड़ गया खत्म हो गया कहानी उसमें कुछ भी अच्छा नहीं था ऐसा थोड़ी करें कुछ ना कुछ अच्छा है ही जी सबके बता पांच शरीर बताते भैया हाँ जैसे शरीर प्राण शरीर मन शरीर आनंदमय शरीर और ज्ञानमय शरीर हाँ तो फिर ये क्या कुछ रहेगा इसमें हाँ उसको उसको बता देते अभी यहाँ देखेंगे तो क्या समझ में आया देखो शरीर को कह दिया स्थूल शरीर पिंड के रूप में जो दिख रहा है वो क्या है स्थूल शरीर अब इसके साथ जीवन है है या नहीं है तो जीवन जो है इस शरीर को देखते वाला है वो कौन देखता है मन देखता है तो शरीर मूलक प्रवृति जीवन में भी होती है साढ़े चार क्रिया को कह रहे हैं कि वो एक प्रकार से शरीर का दृष्टा हो सकता है मन दृष्टा है मन कम बढ़ गया वृत्ति के पास गया वृत्ति कम बढ़ गया चित्ते के पास गया इस प्रकार से साढ़े चार क्रिया जो हुई इसको कह रहे हैं सूक्ष्म शरीर नाम दे रहे हैं अपन है ना पहले ये माना कि अलग अलग होते हैं अभी ये समझ में आया कि ये सब एक साथ ही होते हैं आप टुकड़ा नहीं कर सकते है ना तो ये बात बनी ठीक और इसके बाद सीधा वो लोगों ने बोला कि आनंदमय शरीर और क्या बोला आपने बीच में है? प्राण शरीर स्थूल शरीर तो पांच तत्व बोला इसी में समा गया स्थूल शरीर में दो तरह की चीजें आ गई ना एक तो हो गया ये पांच तत्व पंच तत्व और उसके साथ हमने बोल दिया कि ये जो प्राण कोशिका सांस लेने वाला ये दोनों मिला के स्थूल शरीर हो गया ये हो गया एक दो तीन एक हो गया चौथा और फिर वो ज्ञान की बात करी जिसमें कि ज्ञान होता है इसमें मुद्दा क्या हो गया इसमें परंपरा में क्या मुद्दा हो गया मन वृत्ति चित्त और बुद्धि आत्मा इसको पहचान गए थे जैसे परमाणु को पहचान गए थे इसको ये लोग इसमें पहचान गए जहां जो उसने काम किया कुछ तो हो गया इसमें ये मानते रहे कि इसमें ये मानते रहे कि प्योर सिर्फ आत्मा ही है और ये सब गड़बड़ है तो आत्मा परमात्मा का अंश है ये सब शरीर के साथ चिपक गया तो ये लोग बोले कि बुद्धि में अहंकार है अहंकार को विलय करोगे खत्म करोगे तो मन वृद्धि चित्त शरीर छोड़ने से खत्म हो जाएगा शरीर त्यागने पे ये खत्म हो जाएगा तो अहंकार विलय होगा तो आत्मा जो है ना मुक्त हो जाएगी वो आनंदमय हो जाएगी और परमात्मा में चली जाएगी अभी ये ये, ये रिसर्च के बाद अनुसंधान के बाद क्या पता चला ये सब अविभाज्य है और इसमें से एक भी खराब नहीं है जीवन में जीवन में पांच चीज और इसमें से एक भी खराब नहीं कोई चित्त आपके चित्त में कोई गड़बड़ हो गया ऐसा नहीं है चित्त चित्त में क्या बोलते हैं चित्त अशुद्धि तो चित्त अशुद्धि नहीं होती कोई चीज चित्त में ये अधूरापन है ये चित्त में होने वाली क्रिया है इच्छा चित्त में हो रही तो अधूरा चित्त जो है है ना वो अधूरा काम करता है हमको चित्त को शुद्ध नहीं करना है चित्त को पूरा करना है या तो ऐसा बोलो या चित्त शुद्धि का मतलब इतने हुआ कि स्वभाव धर्म को समझना है तो चित्त शुद्ध हो गया हाँ गलत कुछ नहीं है तो आप चित्त में चि, आप चित्त में वृत्ति का निरोध करके चित्त शुद्धि अब करते रहो कोई डब्बे में सामान नहीं है अब उसके लिए कितना भी आप सफाई करो उसमें से क्या निकलेगा तो क्या क्या करना है उसमें जो सामान चाहिए डाल दो तो चित्त वृत्ति निरोध के लिए जो अपन लगे रहे है ना उसके बजाय सिंपल सा अध्ययन करो भाई और अध्ययन करके चित्त में ये जो दो एक जो एक भाग छुटा हुआ है इसको डालते से ही वो काम करने लगता है वो जो अधूरापन है खत्म हो गया मिसिंग लिंक को, को पूरा कर दिया ठीक आप कुछ पूछ रहे अंकल जी साढ़े चार क्रिया को सूक्ष्म शरीर बोल रहे हैं जीवन में बोल रहे हैं ये लोग बोलते हैं हम नहीं बोल रहे हैं अध्यात्म में ऐसा बोला यहां पर यह कह रहे हैं कि पूरा ही है काम जैसे मोबाइल कैसा होता है मोबाइल में कुछ फंक्शन आपके आए हुए आपने एक्टिविटी नहीं करे तो आधा ही काम करता रहता है उसमें है बहुत सारे आप एक्टिवेट नहीं कर एक्टिवेशन की क्या है शिक्षा शिक्षा विदेश आप एक्टिवेट कर लो पूरा फंक्शन में आता है जब फुल फंक्शन में काम करेगा तो खुश रहोगे और आधा काम करोगे दुखी रहोगे तो भैया वैसे ही फुटबॉल खेले वीडियो गेम भैया क्रिया पूर्णता का प्रमाण आचरण पूर्णता है स्टेबल तो वहाँ जाके हो रहा है ना अगली कड़ी पर जाकर पिछली कड़ी स्टेबल होती है इस सिद्धांत को पहले पकड़ लो स्टेबिलिटी पूरे विकास का सिद्धांत क्या है अग्रिम अवस्था पर पहुँच जाने पर पिछली अवस्था सुनिश्चित हो गई ये सिद्धांत तो क्रिया पूर्णता का प्रमाण आचरण पूर्णता है आचरण पूर्णता का प्रमाण परम्परा है परम्परा में पहुँच गया तो आचरण पूर्णता बनी रहेगी आचरण पूर्णता बनी रहेगी तो क्रियापूर्णता बनी रहेगी नहीं तो बच्चा वो, वो बच्चे के रूप में पैदा होगा वापस से आप भाषा कहीं से लेगा उस भाषा में उसका कोई अर्थ नहीं मिलेगा उसको कर नहीं है तो करेंगे तो आप आपके उपयोगिता कैसे देखोगे वो देखो, है।, तो है ना? होंगे ही हाँ तो कोई को समझ में आ गया वो देवमाना दुव माना हो गया चला गया वापस नहीं आना चाहता क्योंकि डिग्रेड कौन होना चाहता है तब वापस आ जाएंगे सब तो जब आप अच्छा परंपरा बनाओगे तो आपके घर में बहुत बढ़िया बढ़िया लोग पैदा होने वाले हैं तो भी हाँ अभी वो देव देवमान दुविमाना के रूप में रहेंगे ही रहेंगे लेकिन अब वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कुछ तो कर ही रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं लेकिन जो कुछ काम यहाँ होना है वो तो मानव परम्परा में होना है ठीक तो मानव परंपरा में आने पर पुनः अनुसंधान करने पड़ेगा अस्तित्व में देव माने दिव्य मान कमी थोड़ी है कई हजारों धरतियां जागृत धरतिया हैं वहां जन्म ले लेगा यहां को धक्के खाएगा या फिर कोई ऐसा कोई लेगा कि भाई चलो फिर से अनुसंधान करते है। ठीक है ना ये सब हम लोग हाइपोथेटिकल बात करें हाँ जी क्वेश्चन कोई बात नहीं उत्तर में जियो हाँ जी पीछे पीछे सवाल जैसे मध्यस्थ दर्शन में श्रम की एक्जैक्ट परिभाषा क्या है जैसे क्योंकि अभी हम देखेंगे तो हमारा ये मॉडल हम बोल सकते कि में है। क्या है? ने है लो जैसे हम हमने कुछ काम डिसाइड कर रखे जैसे कल सारे भैया जी बता रहे थे की हमारा ये ये समिति का काम है जी. लेकिन आज के जो प्रे प्रेजेंट स्टेटस में इतने सारे मानो में अलग अलग उनकी श्रम की परिभाषाएं है जो भी जरूरी है जैसे कि कोई आईटी में एक्सपर्ट है या अगर मुझे कोई बोले कि बच्चों को पढ़ाना है तो मैं नॉनस्टॉप 24 घंटे जितनी मतलब पैशन है उसके साथ पढ़ा सकती हूँ लेकिन वही कोई बोले कि आपको विनियम मतलब सेल करके आना है या आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है तो हो सकता है उसमें उपयोगिता नहीं है लेकिन इस मॉडल में तो ये ज़रूरी अंग है राइट कि आपको ये भी काम करना है ये भी काम करना है ऐसा कुछ तो, नहीं देखे क्या हो रहा है आप ये अपन उल्टा चल रहा है अभी उसको सीधा करते हैं लक्ष्य मूलक लक्ष्य में फिर आवश्यकता की पहचान होती है, और आवश्यकता में हमारी रुचि रहती ही है जैसे आपके घर में बच्चे पैदा हुए हाँ जी, बिल्कुल तो बच्चों को पालना एक लक्ष्य बना हाँ। तो यह आवश्यकता बनी कि वो जब गंदा करेगा पीला गीला करेगा तो हम धोएंगे हम दो दौड़ के किए कि नहीं किए कौन से आदमी की रुचि रहती है इसमें <laughs> कौन आदमी की रुचि रहती है <laughs> आवश्यकता के बाद रुचि बनती, बनती? रूची। है आवश्यकता में आप जागृति क्या है hmm. रुचि से चलना भ्रम आवश्यकता से चलना नहीं समझ पाए तो मजबूरी करना तो फिर भी पड़ता है <laughs> समझ गए तो जरूरी hmm. तो कोई काम मजबूरी में करते हैं उसका मतलब समझ नहीं पाए समझ गए तो जरूरी प्रोवाइडेड डिजाइन आर ओके वेन द थिंग्स आर ओके देन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस तो जाके वो हो अरे आपको तो समझ में आना चाहिए ना लक्ष्य क्या है लक्ष्य हमारा माना माना जाती है अभिभाज्य है उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा वो उसको हम पहचान रहे आवश्यकता के रूप में उसमें हमारा रुचि बना हुआ है अभी, से चल रहा है अभी हम हॉबी चलते हैं है ना और उसमें उसी में मूल ढूंढते हैं उसी में लक्ष्य बना लेते हैं फंस गया मामले थोड़ा सा स्लिप होता है हमारा लक्ष्य समझ में आने के बाद यह हो जाता है खत्म हुए कहने मेरा आखिरी सवाल ये है मतलब आखिरी का मतलब होता मतलब है अच्छा अच्छा <laughs> okay, आखिरी का।, का मतलब जागृत हो गया नहीं जैसे हम आ, परिवार की परिभाषा होती है समझे यहाँ पे ओके लेकिन अभी जो हमारे परिवार है जो पिछले वाले है, हाँ। लगे गे गे हाँ। है और तो आ, आपके हिसाब से भी उनमे उन जागृति लाना थोड़ा डिफिकल्ट कम्पेयर टू भैया बिल्कुल काम ही मत करिए अपने से अधिक बड़ा व्यक्ति आपसे नहीं सुनेगा हाँ तो इसलिए उनकी सेवा करिए नहीं तो वही बात होती फिर उनको उनकी परिभाषा है तो तो तो उन अधिक उम्र वाले आदमी को मैं समझाता अंकल तो को देखने वाले उधर देखता हूँ क्योंकि तो आप मेरी तरफ से ये है फिर इनकी तरफ से क्या है अगर ये समझ जाए तो ये पुण्यशाली हम समझा पाए ऐसा नहीं समझ सकते ऐसा नहीं है गुप्ता जी सही है किशोर समझेगा ये व्रत समझ तो हम तो थोड़ी समझेगा युवा, युवा से प्रोण थोड़ी समझेगा किशोर शिशो समझेगा लेकिन जहाँ पे हमें विकल्प लेने की बात आती है हम तो उनको छोड़ी नहीं सकते छोड़िए मत और जैसे बोल रहे कि यहाँ पे मतलब इस मॉडल में अध्ययन करके रहने के अलावा तो पूरे नहीं? के पूरे साथ में आते ना लोग तो वो कैसे उनको के थोड़ी आएंगे? आ जाते दीदी आप उनको उल्टा चलते तो नहीं आते आप क्या बोलते हो देखो वो समझ लो बहुत जरूरी जीवन जागृति नहीं हो पाएगी और यह भ्रम है और भ्रमित होके जी रहे हो <laughs> है ना और जिंदगी में क्या पाए हो क्या नहीं पाए हो उन्हें कहा पता नहीं कहाँ गया था ये हमारा सिर्फ पेड़ हो गया आप बोलते हो कि देखो हमको एक प्रोजेक्ट समझ में आए क्या समझ में एक प्रोजेक्ट कई सारे लोग आप आए वो इसीलिए उन्होंने अपने माता एक ही उत्तर कि देखो अल्टीमेटली तो बच्चों के लिए आप करते हो तो आप बोलते हो कि देखो आपने जो हमको सिखाया पढ़ाया बहुत उसके लिए हम करता गया है लेकिन वो हम हमारे लिए पर्याप्त नहीं रहा और आपने हमको बहुत बेहतरीन शिक्षा देने का प्रयास किया लेकिन हम हमारे बच्चों को भी देना चाहते हैं हमको दिखा इन इन कारणों से शिक्षा अच्छी है इस पर हम इस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं इसमें कोई विरोध बनता नहीं और वो आपके तो सेवा कर ही रहे हैं उनको तो आपके साथ जीना है आपकी सेवा पाना है उनको अपना कमरा चाहिए वैसा जैसा चाहिए वैसा बना देने का चल रही उनकी। <laughs> है ना? तो एक बार करना है हमारे पिताजी माता जी आते हैं देखो आए अपना चले गए अभी चले गए होंगे या जो भी होगा इंदौर में रहते हैं भाई उनको जैसे रहना है अभी है संभव तो या था कल को नहीं होगा तो यही आके रहेंगे ठीक एक क्वेश्चन है दुनिया को देखा जाए तो अलग अलग सभ्यता अलग अलग संस्कृति अपने अपने जगह पे बनी थी इधर ज्यादातर इधर अध्यात्म को लेके बनी कई जगह पे भौतिक होगी पर ऐसा क्या रीजन हुआ कि जो बाबा जी का जो था कि जो जिज्ञासा था वो इस एरिया में जो इस संस्कृति में पनपा और उस एरिया में भी ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता था कि उधर आ सकता था मतलब आप समझ सकते मैं क्या बोला मैं समझ गया सर बिल्कुल समझ गया है जी अरे नहीं थोड़ा सा थोड़ा वो समझ लेते हैं हमारा क्या चक्कर है, है? हमारे में है ना विशेषता का एक गुण है मानव में भ्रमपूर्वक विशेषताओं का हमको ना हमको अच्छा लगता है फाइनली फाइनल होके फिर बता दो अरे आम अच्छे जैसे कई लोग तो बोलते देखो बहुत ही पुण्य होगा हमारा तभी हम लोग है ना ये नागराज जी के दर्शन को सुन पाए कोई बोला कि देखो उनके साथ चाय पी लिए कोई बोला उनकी सेवा करने को मौका मिला तो सेवा किया चाय पी हो तो अपने आप में अच्छी घटना लेकिन उसमें विशेषता का जो फीलिंग आ रहा ना वो थोड़ा सा ठीक नहीं है ना जैसे तो अब क्या निकल गया कहीं न कहीं तो होना ही था होने का कंडीशन आपको बता दिया कहीं न कहीं तो घटित हो गई अब परमाणु का दिन हमने थोड़ी शुरू किया पहले किसी ने कहीं से कर लिया अभी हमारे में ये क्षेत्रीयता जातिता और ये जो वर्ग बना है ना उसके कारण ये हम कैटेगराइज करके कैसे जो भी करके अपने को ठीक मानना चाहते तो मानव जाति अविभाज्य के आधार पर नहीं है क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं इस तरह के परिवेश में रहते हैं और यहाँ पर यह ज्ञान घटित हो गया तो हम ये मान लेते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस हम सुप है नागराज तो एक माध्यम बन रहे अपने लिए अपनी अपने को विशेष बनाने के लिए है ना ऐसा कुछ नहीं महाराज किसी न किसी को तो समझ में आ नहीं था तो उनको समझ में आ गया और उसका सिद्धांत दूसरा है मानव मानव जाति के साथ अभी भज्यता के स्वरूप में ही कोई प्रश्न खड़ा कर पाया अपने में जिज्ञासा बन गई और परंपरा उत्तर नहीं दे पाई उसको उत्तर मिल गया फिर अब वो वापिस लौटा रहे अब तो रुकता नहीं है एक दिन यहाँ कुछ पहुँचता है देखो जितने कुछ लोग यहाँ जान पा रहे हैं कई देशों में इसको जानने लगे लोग कहाँ रुकने वाला है ऊबंटू के भी बात किसी ने किया तो अब उबंटू कहाँ किसी ने सोचा क्या करा वो कहाँ का लोग जान रहे हो कितना निकल के आ रहा है अलग बात तो विशेषता से अपने को मुक्त होना है कल को शिक्षा में स्वीकार होने के बाद क्या कहाँ संस्कार ढूंढ के लाओगे पूरे देश की शिक्षा में अगर स्वीकार हो जाए व्यवस्था में स्वीकार हो जाए तो हर बच्चे के लिए मिलने वाला है किसको हम विशेष बनाएंगे विशेषताओं के चक्कर से निकल कर, हम विशेषता में जी रहे हैं इसको स्वीकार कर लो तो बहुत भला होगा यहाँ से एक यात्रा करनी है विशेषता में कंपटीशन है श्रेष्ठता में कंपटीशन नहीं है क्योंकि तो ये सभी हो सकते हैं और ये कोई हो सकता है अब ये कोई जैसे आता है इसमें रह सके कोई का मतलब क्या कोई कोई हो सकता है ज्ञान संपन्न कोई कोई हो पाएगा आचरण संपन्न कोई कोई हो पाएगा सुखी कोई कोई हो पाएगा पद वाला कोई कोई होगा प्रधानमंत्री कोई एक ही होगा इस प्रकार के विशेषताओं के डिजाइन है तो हमारी मानसिकता में इसको ठीक से बाहर निकालेंगे श्रेष्ठता का मतलब ये मौलिकता और मौलिकता का मतलब ये है कि जो हर मानव में हो सकता है चाहत रूप में तो रखा ही योग्यता की बात है चाहत में तो है ही उस चाहत के स्वरूप में योग्यता की बात है इस प्रकार से चाहत और योग्यताओं के क्रम में मौलिकता उसके अर्थ में श्रेष्ठता और वो सभी हो सकते हैं इसको अगर ध्यान रखोगे तभी अपना तभी अपना अपन चल पाएंगे साथ में नहीं तो महिलाएँ तो हो नहीं सकती हैं उनकी बुद्धि ध्यान रहती है नहीं तो ये जो जिसके जिसकी चौगड़िया में लिखा ही नहीं है जन्मपत्री में हो नहीं हो सकता नहीं तो मुस्लिम तो समझ ही नहीं सकते हैं नहीं तो सरदार हों तो समझना सवाल ही नहीं उठता है इस प्रकार से फिर पढ़े लिखे नहीं समझ पाएंगे फिर अनपढ़ नहीं समझ पाएंगे फिर पैसे वाले समझ पाएंगे या बिना पैसे वे से नहीं समझ पाएंगे ऐसे कैटेगरी बना बना के हम खुद इससे जगह बैठ जाएंगे कि भैया मैं जो कर रहा हूँ मेरे को करने तो इन कारण से कुछ नहीं हो सकता ठीक है ना तो इसको समझ लीजिए विशेषता में क्या हो गया हां भैया विशेषता में क्या हो गया सब नहीं हो सकते, कोई कोई हो सकता तो क्या हो गया इसमें अंतर होता है अंतर होता है या नहीं होता है डिफरेंस होगा ना अभी देखो क्या होता है नई लाइन चालू होगी कोई कोई होगा अंतर अंतर होगा तो विरोध होगा और विरोध होगा तो लड़ाई होगा वो सब बहुत सारी कहानी इसके बीच में युद्ध होगा हम क्या चाहते हैं हम सब क्या बोलते हैं हमको युद्ध नहीं चाहिए लड़ाई नहीं चाहिए लेकिन अंतर बना रहना चाहिए इसी का नाम भ्रम भ्रम क्या चीज हो गया हम सब कोई भी किसी भी तरीका से युद्ध और लड़ाई नहीं चाहते हैं लेकिन अपने में एक अंतर बना के रखना चाहते हैं पद का बल का शक्ति, भाषा का इसका उसका तमाम चीजों का यही यही सारा अन्याय का कारण है इसी को बदलना पड़ेगा तो इसको बदलने गए तो क्या निकल गया सभी हो सकते हैं तो समानता के साथ शुरू किए विशेषता में है? है ना वो चला गया असमानता विशेषता में समानता अब समानता में दो तरह के लोग हैं कोई समझ गया तो सभी समझ सकते हैं कोई समझ रहा है मैं भी समझ रहा हूं तो वो भी समझ सकते हैं इस प्रकार से समझा हुआ भी समान हो गया समझ रहा है वो भी समान हो गया आप भी समझ रहे हो आपके साथी भी कोई समझ रहा है सबको समझ में आ सकता है इट इज़ वेरी वेरी वेरी वेरी सिंपल थिंग्स ये सबको समझ में आ सकता है इस प्रकार से हम बिल्कुल बिना विशेष हुए हम जी सकते हैं जैसे एक छोटा उदाहरण ले रहे हैं जैसे अभी हमारे 25 परिवार 25 पुरुष पच्चीस महिलाएँ 25, 25 पुरुष अलग अलग डिसिप्लिन के आए ही आएँगी पच्चीस महिलाएँ अलग अलग जगह से आएंगी क्या कोई अपनी अपनी विशेषताओं को यदि पकड़े रहें वो तो कोई संभावना है कि एक एक, एक जगह पर आके बैठ कर बात कर पाएँ काम कर पाएँ उससे हम दुखी रहते हैं इसलिए हम छोड़ने को तैयार है प्रपोजल मिल गया छोड़ देते ठीक ठीक है जी? तो ठीक है जी भैया वो जो आदमी खड़ा हुआ है ना उसके दो कारण हुए या तो जो आदमी लेके आए उसको आया उससे उसका पंगा है है ना और या तो या तो वो जो आदमी खड़ा होकर जो बोल रहा है वो उस प्रकार से प्रस्तुत नहीं हो रहा जिस प्रकार से समानता की बात है उसकी भाषा अंगहार कपड़ा लत्ता में उसको कोई दिक्कत हो गया तो कपड़ा लत्ता में दिक्कत हो जाता है भाई जैसे मान लीजिए मैं पहले दिन जीन्स और टी शर्ट पहन के आके बैठ जाता हूँ कई सारे लोगों का ऐसे मन लगना बंद हो जाता है कि क्या समझाया जिसको ये नहीं पता खादी पहनना चाहिए ढक्कन बंद तो पहले दिन तो मेरे को कुर्ता पजाम पहन के आना पड़ता है क्या करो आप अभी तक तो यही हालत है भाई थोड़ी पहचान ठीक हो जाएगी तो अब चल जाएगा नए लोगों के साथ ऐसे हो क्योंकि हमारे यहाँ मान्यता बन गई है कि भैया है ना वो ज्ञान जो भी ज्ञानवान के बात होगी खादी पहन के होगी तो मैं परिचय शिविर में तो जानबूझी कपड़े पहनता हूँ कई तरह के आप देखो ना मेरे परिचय शिविर में ऐसा लगा कि ड्रामा कर रहे भैया सब तरह के पहन डाल तो पहले दिन कुर्ता पहना थोड़ी स्वीकृति बन गई बातचीत हो गई दूसरे दिन थोड़ा और क्या प्रेक्टिकल हाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखो जिस दिन मुझे समझ में आया तो मुझे पता लगा बार इतने कपड़े हैं तो कपड़े लेना बंद कर दिए बीस वर्ष तक मैंने कपड़े नहीं खरीदे कितने साल तक उसके बाद लोगों ने घर वालों ने खरीद देने लगे क्या बहुत पुराने पुराने हो गए वो जो शर्ट आप देख रहे हो वो भी पंद्रह बीस साल पुरानी है तो हम फेंक थोड़ी सकते उसको हम्म बताइए अभी हम इस स्थिति पर तो हम भ्रमित स्थिति में है तो अब जब हम संबंध को कोर में रख के लोगों से मिलते हैं तो हमारा देखना कैसा होगा बस यही गलती है आखिरी गलती आपने बता दी हाँ। लक्ष्य कोर में रख के मिलिए ठीक लक्ष्य को कोर में रख के अब मैं कितने तरह के लोगों से मिलते हैं हाँ तो हमारा लक्ष्य समान है हाँ। ऐसा देखा पहले हाँ तो मेरे जैसा है ऐसा देखा ओहो दीदी कहा हो गया सब कहा लफड़ा पड़ गया थोड़ा हाँ, स्लिप थोड़ा, थोड़ा स्लिप, स्लिप हो गया खोल दीजिए। फिर स्लिप हो जाएगा मामला अभी संबंध शब्द का प्रयोग आपने किया इसलिए इस सब बात करना पड़ रही है आप हैं एक रेणु दीदी इनको कोई लक्ष्य समझ में आ गया आइसोलेशन में आया क्या नहीं आएगा तो आप संबंध की पहचान करने जाओगे तो एक एक आदमी है जिसका इस इसमें कोई लक्ष्य नहीं है लक्ष्य इसका कुछ वाई है इसके साथ संबंध पहचान करेंगे होता ही नहीं है संबंध की पहचान हो रही है कम से कम एक आदमी ऐसा जो ये आपका कोई लक्ष्य है उसी लक्ष्य में हो रहा है मतलब लक्ष्य तो एक ही है संबंध की पहचान यहाँ हो रही है लक्ष्य मूलक संबंध है बाकी जगह क्या है बाकी जगह संपर्क हैं अभी तो आप बने पति पत्नी रह रहे हो माता पिता के साथ रह रहे हो एक्चुअली प्राकृतिक विधि से संबंध है जागृति विधि से संबंध अभी नहीं बने दो आदमी जब तक समान रूप से एक लक्ष्य में सहमत नहीं होंगे तब तक लक्ष्य संबंध बने ही नहीं है संपर्क हैं इसी को मैं कहना टूटा हुआ है लेकिन ये संपर्क संबंध में बनना चाहिए क्योंकि हर संपर्क से संबंध की ओर गति है तो जब भी दो मानव में लक्ष्य में भिन्नता है इसका मतलब संपर्क है लक्ष्य केवल और केवल एकमात्र वो वस्तु है जो हमारे में संबंध की पहचान कराती है लक्ष्य के दोनों खुले हुए मुंह हैं अभी तो वो संपर्क ही है तो हम अभी तक अपने पति के साथ बच्चों के साथ माता पिता के साथ दुख की बात है लेकिन हम सम्बंध संबंध की अपेक्षा में संपर्कपूर्वक ही जिए तो कामना है हमारी वो लेकिन अभी वो नहीं हो सकता है स्टार्टिंग कहां से होता है समानता के साथ संबंध बनेगा इनके प्रति नजरिया क्या रहेगा इनको भी समझ में आएगा तो ये भी जुड़ जाएंगे तब तक क्या है तब तक शरीर मूलक जो सुविधाएं हैं उसको ध्यान में रखते हैं बट वो सेकेंड प्रायरिटी में है वो अकल से खाना बनाना बंद कर दे थोड़ी सुविधा को बनाकर रखते हैं हमको पता है कि थोड़ा है और फिर कैसे उससे हम बाहर निकलें उनकी सुविधाएं वो जुटा लें या कोई दूसरा अल्टरनेट कर दें भाई अगर हमारी जिंदगी इतनी है तो ये तो नहीं चलेगा ना तो या तो फिर इतनी जिंदगी में जियो तो अल्टरनेट को खड़ा करेंगे कुछ को ना कोई खड़ा हो ही जाएगा तब तक क्या होगा तब तक आप आप एक संबंध को पहचानोगे यहाँ पर रिश्ता बनेगा और इससे कुछ चीजें बनेंगी तो आप, आपका फिर प्रभाव बनेगा उस प्रभाव से ये भी प्रभावित होंगे होंगे होंगे, होंगे नहीं होंगे क्या कर लोगे आप बहुत कड़वी बात मैं करता हूँ नहीं होंगे तो क्या करोगे आप सर यात्रा पूरी करेंगे तो जैसे हैं वैसे मैं हम पूरी करेंगे या नहीं करेंगे लेकिन ऐसे करते रह जाएं या इसमें से एक रास्ता भी निकालें अपने आगे गति पकड़े और कोई बहुत छोटी सी बात है वो हमारा जो अटकाव है उससे बाहर आने जरूरत है तो लक्ष्य मूलक संबंध है संबंध मूलक लक्ष्य नहीं होता है तो मुझे बहुत स्पष्ट है अगर मैं बस में बैठ के जा रहा हूं तो मेरा कोई थोड़ी संबंध उनके साथ संपर्क है संबंध अभी बनेंगे तब तो निर्वाह होगा भाई अभी तो सुविधा लक्ष्य है संबंध लक्ष्य नहीं है लक्ष्य तो ये है भैया विचार की पूर्णता लक्ष्य उसको सिद्धांत में ले जाओगे तो विचार की पूर्णता लक्ष्य है इनका पापा है आपके पापा है ना पापा जी की अपेक्षा है कि आप, आप समझदार हो ये लक्ष्य है तो समझदारी के अर्थ जुड़ने का मामला बना ठीक तब तो समझदार होने के लिए क्या करना हो ये बोलेंगे ना आपको अगर इनको समझ में आ गया कि समझदारी कुल मिला एजेंडा है तो आपको समझदार होने के लिए क्या करना चाहिए इनकी तरफ से प्रपोजल आएगा हमारे पिताजी हमको प्रपोजल दिए ही हैं ठीक आप इनको समझदारी होने के लिए प्रपोजल नहीं दे सकते आप इतने बोल कि मेरे को पापा जी ये समझ में आ रहा है कि मैं शायद इस दृष्टिया से कुछ काम करूंगा अब ऐसा बनेगा लेकिन अगर इधर से नहीं होगा तो बोलेंगे नहीं तुमको इस समय तो हमारी सेवा करना चाहिए खाली तो सेवा तो सुविधा में चली गई जागृति के साथ नहीं बना तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे संबंध है ना लक्ष्य में छोटा सा उदाहरण समझ लेते हैं टाइम तो पूरा हो गया एक पहिया है और एक इंजन है इंजन है कि नहीं चलता रहता जो इनके बीच में कोई संबंध है या नहीं क्या संबंध उसका नाम बताओ क्या संबंध है इसका संबंध है गाड़ी ये गाड़ी ही उसका संबंध है ये गाड़ी गायब तो ये अलग ये अलग अभी इसी प्रकार से रहते हो अभी पहिया खाली अपनी सुविधा के लिए इंजन अपनी सुविधा के लिए हमको मिलकर कुछ करना है या नहीं करना है जिंदगी का को कोई दिशा है कि नहीं तो ये लक्ष्य मूलक संबंध है ये लक्ष्य व्यवस्था है जब तक परिवार में खासकर जो बड़े लोग हैं मतलब जो भी एक उम्र बीस साल के ऊपर के जब तक वो लक्ष्य में जागृत नहीं होते परिवार बने ही नहीं परिवार कहां बना वो तो सुविधाओं के लिए टिके हुए हैं मजबूरी में कहां जाए आदमी इमोशनल वीकनेस है अभी इमोशनल वीकनेस को ही हम भाव बोलते हैं भाव किसको कह रहे हैं इमोशनल वीकनेसेस है। जबकि सच्चाई में क्या है भाव क्या है इमोशनली मैच्योर होने का मतलब है कि लक्ष्य मूलक जीना इसका मतलब ये नहीं कि दूर होना पास होना वो तो फिजिकल डिस्टेंस की बात हो रही हम तो मेंटल डिस्टेंस पर में बात कर रहे हैं मानसिकता है में आपका लक्ष्य अलग आपकी पत्नी का लक्ष्य अलग तो क्या हम नजदीक हैं माता पिता का अलग बच्चों का अलग तो क्या हम नज़दीक हैं मानसिकता में दूरी हट गई अब देखो मेरी एक छोटी उदाहरण करके बात पूरी गलत है हमारे एक आयु में हम भी हमारे घर में रहे और हमने सोचा कि घर में रहना हमारे माता पिता का बड़ा प्रेरणा था और देखो दो लड़कियाँ थी उसके बाद भी उन्होंने शादी करके ऐसे डिजाइन बना लिया कि वो भी सब साथ ही रहने को हो गए और इंदौर में घर बनाना है तो वो भी इतनी ज... बड़ी ज़मीन खरीद पाए उस ज़माने में सेवनटी में खेत वेत खरीद लिया और तीनों के तीन घर एकदम आजू बाजू ताजू में है ना <laughs> हो गया भैया अब हम भी साथ रह रहे हैं और उसके बावजूद भी चल रहा है कार्यक्रम है ना और लड़ाई विवाद भी हो रहे हैं लड़ाई मतलब भी विवाद भी हो रहे हैं मनमुटा हो रहे हैं बोल नहीं रहे कोई सामने से अंदर अंदर तो हो ही रहा है कुछ कुछ और हम भी पूरे खर्चा भी कर रहे हैं दीदियाँ भी करे जिया भी कर, भी कर सब हो रहे हैं ना माता पिता भी कर सब कर रहे हैं लेकिन वो हारमनी इज मिसिंग तो एक समय तक मैं अपने व्यक्तिगत बात करूँ तो हम उनको पैसा भी देते थे सुविधा देते थे सेवा देते थे सब देते थे ठीक तो भी सिखाए थे आज देखो तो हमारे पास पैसा देने को नहीं है उस प्रकार से कोई अभाव ऐसा भी नहीं सुविधाएं देने का अब समय ही नहीं है सेवा करने का तो अवसर ही नहीं मिल पा रहा है उसके बाद भी उनको हमारे से कोई दिक्कत नहीं जबकि अब अब जिस आयु में हैं उस आयु में ज्यादा जरूरत है इसका मतलब यह नहीं कि हम नहीं करते होंगे लेकिन जितना हम पहले करते थे तो उससे कम करते हैं जितनी उनको जरूरत पहले नहीं थी उससे ज्यादा जरूरत आज है फिर भी कोई कंप्लेट नहीं ये कैसे हो गया कि हो गया भाई लक्ष्य मूलक विधि से कंप्लेन खत्म हो गया अब फिर रास्ता निकालने की बात आई तुरंत तो जब तक दो मानव में लक्ष्य में समानता नहीं हुई तब तक वो संबंध बना ही नहीं है और तब तक रास्ता हम निकालने की जगह में काम ही नहीं करते रास्ता रोकने का काम करते हैं तो कहां जा रहा है तेरा तो यही समय मेरे सेवा करने का है ऐसा हो गया या सारे हाँ भैया क्या करेगा आदमी बोर हो गया तंग आ गया तो कुछ तो करेगा ना उसको वो भी नहीं करने दोगे अभी यहाँ पर भी रहता है आदमी बहुत मन लगाता है बहुत अध्ययन करता है अध्ययन करता है, खुश होता है होता। थक गया थोड़ी देर पे। में फिर हम गाना बताते डांस कर लेते हैं, ले चले जाते तो वापिस तो काम करने लगता है क्या दिक्कत क्या हो गया डांस नहीं करना चाहिए कहना तो क्या आपत्ति क्या आपको तैयार रहना चाहिए लेकिन आपको अपनी जिंदगी का लक्ष्य भी है कि नहीं तो उनको बता सकते हैं कि हम आपके साथ सेवा करने को तैयार हैं आप, आप हम हम जहाँ आप साथ चलिए नहीं आपको यहीं रहना है तो भैया नमस्ते आपको तो नौकर चाहिए ना बेटा तो चाहिए नहीं अब ये बात कड़वी है लेकिन अब क्या करोगे और या फिर आप उसी में लगे रहिए भाई साफ सुथरी बात कभी तो करना पड़ेगी नहीं तो क्या होगा उसका उल्टा देख लीजिए रेणुदेव उदाहरण है न रेणु दीदी इतनी सरहृदय हैं पूरे दुनिया में फेमस है ये कॉपरेटिव इमोशनल लोगों को सपोर्ट करने वाली अभी इन्होंने मेरे कान में एक बात की भैया ये सब समझने के बाद पता चला कि रेणु के अंदर एक रेणु और निकल आई वो क्या निकल गई गुस्से वाली क्रूरता कहाँ से निकल गया रही? जब आपको दिख रहा है कि आप तो पूरे परिवार में पूरे समाज में आप तो सुविधाओं के केंद्र बने हुए हो तो आपको स्वीकार नहीं होता है तो आप में आवेश आता है वो कोई दिन निकलता ही है हो सकता है कि वो माँ बाप के जाने के बाद निकलेगा तो ज्यादा ज्यादा पहचान पाते हैं वो जब शरीर छोड़ देगा ना शरीर छोड़ने के बाद जीवन ठीक से पहचान पाता है आपके अंदर क्या भाव चल रहा है ठीक है ना शरीर के साथ कई बार पता नहीं चलता हम मुस्कुरा के निकल जाते हैं तो कहाँ से हमारे अंदर ये आ जाता है वो आवेश बनते ही जा रहे क्या आवेश है यार इतना साथ जीने के बाद भी हम एक लक्ष्य को पहचान पा रहे हैं उसको हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे वो सुन नहीं पा रहे और हम सुविधा के स्रोत बने हुए हम में से एक भी आदमी सुविधा का स्रोत नहीं बना जाता भ्रमित से भ्रमित मानव भी सुविधा का स्रोत बनना ही चाहता सेवा नहीं करनी है इसको मना नहीं कर रहा है, लेकिन सेवा जा... सुखी होके करेगा आदमी दुखी होकर करेगा एक आदमी दुखी आदमी पेड़ दबा रहे कैसा लगेगा आपको किसी को भी ऐसा लगेगा गला नहीं दबा दे यार या कोई करेगा भी तो आप बोलोगे रेंदे रेंदे ऐसे कुछ नहीं हो रहा है हो गया सेवा तुम्हारा तो पता चलेगा क्या चीज तो उधर से भी ये तो है ही खुशहाली की अपेक्षा है आप अपनी शरीर में क्या करना चाहते हैं उसको आप तय करेंगे देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बहाना है, है के के हाँ तो तो पता लगा एक दिन आप ठीक से खड़े हुए तो उस दिन तो पता लगा माता पिता तैयार ही थे मैंने तो ऐसा देखा कई केस में हम तो खुद ही चाहते तुम ये नालागे को छोड़ो और कुछ अच्छा काम करो मैं अभी अंकल को मैं जानता नहीं पूछता हूं आपके बच्चे जो भी हैं वो माना जाते के लिए कुछ अच्छा काम करे ऐसा आप चाहते हो या नहीं चाहते हो आज से या पहले से पहले से चाहते थे प्रपोजल नहीं था लो जी अभी कोई ये माना रहेगा सुविधा चाहिए भाई आदमी को नहीं प्रपोजल मिलेगा तो चाय तो पिलाओ कम से कम अरे अभी बोलेगे नहीं बोले अब आप भरोसा करो आप भरोसा करो कुछ नहीं दीदी कुछ नहीं कुछ नहीं हमारी पुराना दबाव है अभी चाहत को सामने लाओ तो सही चाहत सामने आई तो बोलते ही उस पर भरोसा करो नहीं हम भी नकली बोल रहे हैं हमारे सामने है को उल्टा करने का जब उल्टा पुलटा घुस होने का ठीक है जी नमस्ते धन्यवाद जोरदार ताली आपके लिए बहुत बढ़िया एक, एक। एक फोटो के लिए सभी के साथ सभी से आग्रह स्टेज के सामने आ जाइए ग्रुप फोटो एक ले लेते हैं अच्छे से